आज की सभा में उपस्थित हिसार के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं माताओं बहनों आज इस सभा में उपस्थित हिसार कृषि विश्वविद्यालय के परम सम्माननीय वाइस चांसलर श्री डॉक्टर के एस खोखर जी उनके सहयोगी डॉक्टर एस एस पाहजा जी मेरे भारत स्वाभिमान के सहयोगी भाई ईश जी मेरे भारत स्वाभिमान के सहयोगी भाई मदन जी हमारे भारत स्वाभिमान के सम्माननीय संरक्षक महोदय श्री सुभाष जी अन्य सभी पदाधिकारी मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने ये सुंदर व्यवस्था की है और मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिला है मैं भारत स्वाभिमान के विषय में और आज के हमारे भारत की व्यवस्थाओं की जो समस्याएं हैं उस संदर्भ में आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। भारत स्वाभिमान नाम का अभियान परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने 5 जनवरी 2009 से शुरू किया इस अभियान में सारे देश में मेरे जैसे करीब दो लाख चालीस हजार योग शिक्षक तन मन धन से लगे हुए हैं और अगले चार से पांच वर्षों में 11 लाख से ज्यादा योग शिक्षक तन मन धन से इस अभियान में लग जाएंगे इसकी पूरी कोशिश और तैयारी चल रही है आपके जैसे 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम भारत स्वाभिमान का सदस्य बनाएंगे अगले चार वर्षों में इसका हमारा संकल्प है और भारत के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का आशीर्वाद इस अभियान में हमें मिलेगा ऐसा हमारा संकल्प है आपके मन में सवाल आएगा कि इतना बड़ा संगठन बनाने की जरूरत क्या जब हमें आजादी नहीं मिली थी 1947 के पहले अंग्रेजों का शासन था उस समय कोई बहुत बड़ा संगठन बनाना और फिर देश की आजादी की लड़ाई लड़ना वो तो समझ में आता है क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता दुनिया के सत्तर से ज्यादा देशों में चलती थी और उन अंग्रेजों को मार के भगाना था तो बहुत बड़ा संगठन चाहिए था इसलिए आजादी के पहले महात्मा गांधी ने जो संगठन बनाया था उसमें एक करोड़ चौबीस लाख से ज्यादा कार्यकर्ता थे आजादी के बाद इतना बड़ा संगठन बनाना जिसमें पांच करोड़ से ज्यादा सदस्य हो और पचास करोड़ से ज्यादा लोगों का सहयोग और समर्थन हो इसकी जरूरत क्या है क्यों हम ये कर रहे हैं क्या जरूरत है उद्देश्य हमारा क्या है लक्ष्य हमारा क्या है इन सब प्रश्नों पर मैं आपसे संवाद करूंगा सबसे पहले तो मैं आपसे जो बात कहूं वो ये कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने तो मूल रूप से योग और प्राणायाम का अभियान शुरू किया और वो अभियान सारे देश में और दुनिया में चल पड़ा इस योग और प्राणायाम को अभियान करने के पीछे भी एक गंभीर कारण है कारण ये है कि भारत आजाद हो गया तिरसठ साल आजादी के हो गए लेकिन अभी भी हमारे देश में चिकित्सा की सुविधाएं सब व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है हमारे देश की सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम है परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय ये स्वास्थ्य मंत्रालय हर साल भारत देश की परिस्थिति जो चिकित्सा की है उसके बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करता है पिछली बार की इनकी जो रिपोर्ट आई दो में वो मैंने पढ़ी तो उस रिपोर्ट से पता चला कि सारे देश में करीब 115 करोड़ लोगों की जनसंख्या है और 77 करोड़ लोग गंभीर रोगों के शिकार हैं। हमारी भारत सरकार का कहना है कि बहुत गंभीर बीमारियों के शिकार 77 करोड़ लोग हैं छोटी मोटी बीमारियों की तो वो गिनती ही नहीं करते गंभीर बीमारियां कैसी जैसे पांच करोड़ भारतवासियों को इस समय डायबिटीज है और सरकार का ये कहना है कि अगले चार पांच वर्षों में और पांच करोड़ लोगों को हो जाएगी ये इतने लोगों को डायबिटीज हो गई है हमारे देश में जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बीमारी तो सामान्य रूप से यूरोप और अमेरिका के लोगों को होती है लेकिन अब भारत में भी बहुत तेजी से फैल रही है और इस बीमारी के बारे में सबसे खराब सत्य है वो ये कि इसका इलाज नहीं है जिंदगी भर आप इंसुलिन खाते रहिए और इंसुलिन खाते खाते अपनी दोनों किडनी गंवाते रहिए लीवर खराब कराते रहिए है, ब्रेन हेमरेज हो जाए पेरालिसिस हो जाए हार्ट अटैक आ जाए कार्डियक अरेस्ट हो जाए कुछ भी हो सकता है सारे डॉक्टर ये कहते हैं कि ये डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है Hello. एक खराब शब्द से इस डायबिटीज को आजकल संबोधित किया जाता है साइलेंट किलर चुपचाप मार देने वाली बीमारी इस बीमारी की एक ऐसी खास विशेषता है वो ये कि अगर ये किसी व्यक्ति को हो गई तो उसको जब कोई दूसरी बीमारी होगी तो पता ही नहीं चलेगा मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं मेरे साथ हुई मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था बैंगलोर से दिल्ली आ रहा था और मेरे साथ मेरा एक मित्र था उसको डायबिटीज थी हम दोनों साथ में बैंगलोर स्टेशन पे चढ़े मेरी बर्थ नीचे की थी लोअर बर्थ थी और उसकी अपर बर्थ थी वो ऊपर बर्थ पे जाके सो गया मैं नीचे सो गया रात को ढाई तीन बजे के आसपास मैं एक बार उठा पेशाबादी के लिए और जाके फिर वापस सो गया और दोबारा जब मैं सोया जाकर और सवेरे उठा तो मेरे मित्र को मैंने उठाया उसको हिलाया और आप विश्वास नहीं करेंगे वो पूरा का पूरा नीचे आके गिर गया और मैंने देखा कि वो मर चुका था उसको हमने तुरंत स्टेशन पे उतारा उतार के ले गए नजदीक के हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने उसको कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है सवेरे ढाई से तीन बजे के बीच में कारण डेथ का उन्होंने कहा इसको भयंकर हार्ट अटैक हुआ कार्डियक अरेस्ट तो मैंने कहा भैया कार्डियक अरेस्ट हुआ तो ये कुछ बोलता चिल्लाता चीखता ऐसे ही हो गया उन्होंने कहा कि हाँ डायबिटीज के पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी होता है तो उसको थोड़ा भी दर्द नहीं होता वो चुपचाप मर जाता है बता भी नहीं सकता इतनी खतरनाक बीमारी है ये डायबिटीज और दुर्भाग्य ये है कि इसका इलाज नहीं है इसको मैनेज किया जाता है इसको कंट्रोल किया जाता है इसको क्योर करना बहुत मुश्किल है ऐसे ही हमारे देश में साढ़े चार करोड़ लोगों को हृदय की बीमारियां है और इन साढ़े चार करोड़ लोगों को अक्सर हार्ट अटैक आते रहते हैं और लाखों लोग साल भर में मरते रहते हैं हार्ट अटैक के बारे में हमारे देश में जो ट्रीटमेंट है वो ये कि एंजियोप्लास्टी या तो कराया जाए आपका ऑपरेशन बाईपास सर्जरी कराई जाए ओपन हार्ट सर्जरी कराई जाए और ये तीनों ही ऑपरेशन परमानेंट क्योर नहीं है एनजीओप्लास्टी में तो मैंने देखा है कि सवेरे किसी की एनजीओप्लास्टी हुई हो और शाम को दोबारा अटैक आ गया होता क्या है एनजीओप्लास्टी में आपके हृदय को खून देने वाली या आपके हृदय से खून लेकर शरीर में लाने वाली जो वाहिकाएं हैं इनमें कहीं अवरोध आ जाता है और उस अवरोध को मिटाने के लिए एक स्प्रिंग डाल देते हैं जिसको वो स्टंट कहते हैं वो स्प्रिंग वैसी ही होती है जैसे बॉल पेन में स्प्रिंग आपने देखी होगी ये स्प्रिंग को डाला जाता है तो ये तो तो छोटी सी होती है। तो जहां ये डाली गई है उतने बीच का अवरोध तो हटा देती है लेकिन उसके आगे और पीछे अवरोध आ जाता है और फिर अटैक हो जाता है माने वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है बाईपास सर्जरी करें तो उसमें क्या है कि जो वाहिका है उसके पैरेलल एक दूसरी वाहिका लगा देते हैं लेकिन अगर आपके खून में अवरोध बनाने की टेंडेंसी है तो दोबारा फिर अटैक आएगा आपको इसलिए ये भी इलाज नहीं और एक गंभीर बीमारी हमारे देश में है इस समय लोगों को बारह करोड़ लोगों को आंखों के रोग हैं और आंखों से दिखता नहीं है बिल्कुल कम दिखता है रात में नहीं दिखता है अंतर पता नहीं कर सकते हैं और इनके लिए भी मुश्किल से ही कोई इलाज मिल पाता है फिर 17 करोड़ लोगों को घुटनों का दर्द है कमर का दर्द है कंधों का दर्द है जिसमें आपको पेन किलर दे देते हैं दर्द निवारक औषधि दे देते हैं जब तक आप खाते रहिए तब तक दर्द दबा रहेगा जैसे ही औषधि बंद की दर्द फिर शुरू हो जाता है उसमें इलाज नहीं है करीब करीब 14 करोड़ लोगों को दमा है अस्थमा है ब्रोंकियल अस्थमा है ट्यूबर है इस देश में और वो भी बड़ी बुरी स्थिति में है उसमें भी क्योर जैसी स्थिति नहीं 20 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों को हाइपरटेंशन है माने ब्लड प्रेशर हाई है उनका और उनको डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी भर दवा खाओ अरे जिंदगी भर तो भोजन किया जाता है दवाएं थोड़ी खाई जाती है लेकिन जिंदगी भर दवा खाने का माने चिकित्सा नहीं है उसकी आपके पास दस करोड़ से ज्यादा लोगों को हाइपोटेंशन है माने लो ब्लड प्रेशर है और ऐसी लंबी लिस्ट है भारत सरकार की इसमें सबसे खराब जो मुझे कहना है वो ये आठ करोड़ लोगों को कैंसर है और इनमें से चौबीस लाख लोग हर साल मर जाते हैं इस देश में और आप जानते हैं कैंसर का कोई इलाज नहीं है हमारे देश में तो ऐसी गंभीर बीमारियों में देश के 77 करोड़ लोग फंसे हुए हैं और इनके इलाज की पूरी सुविधा और व्यवस्था नहीं है हमारे देश की सरकार को एक बार मैंने प्रश्न किया था कि ये 77 करोड़ लोगों का इलाज करने के लिए सरकार की व्यवस्था क्या है तो पता चला केंद्र सरकार और भारत के तैतीस राज्यों की राज्य सरकार इन 33 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है चंडीगढ़ जैसे तो 33 राज्यों की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर 25 लाख चिकित्सक अभी तक तैयार किए हैं जो बहुत ही अपर्याप्त हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है अगर 25 लाख चिकित्सक ईमानदारी से एक दिन में 100 मरीजों को देखें तो ढाई से तीन करोड़ उनका ही इलाज कर सकते हैं और बीमार सतहत्तर करोड़ और एक गंभीर हमारे देश में समस्या है वो ये कि इलाज करने का खर्चा बहुत अधिक होता जा रहा है दवाएं बहुत महंगी होती जा रही हैं। मैं तो इस काम में लगा हूं पिछले कई वर्षों से तो बाजार में अक्सर मैं सर्वेक्षण करता रहता हूं 1991 के पहले हमारे देश में जो दवाएं 50 पैसे में उपलब्ध थी बाजार में आज उनकी कीमत पचास रुपये से अधिक हो चुकी है कैंसर जैसे मर्ज का इलाज करने में 1991 से पहले जो 10 पंद्रह हजार रूपये से 30 पैंतीस हजार का खर्च होता था आज उस कैंसर की दवाओं का खर्चा डेढ़ 2 लाख रुपए तक पहुंच गया है। दवाएं बहुत महंगी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना एंजियोप्लास्टी होती है जिसमें स्टंट आपके शरीर में डाला जाता है वो स्टंट का खर्चा बनाने का मात्र दस रुपये आता है लेकिन जब ऑपरेशन के साथ आपको वो डाला जाता है तो बिल डेढ़ दो लाख रुपए से ढाई तीन लाख कुछ भी हो सकता है कई चिकित्सालयों में तो मैंने देखा है कि डॉक्टर बार्गेन करते बैंगलोर में दिल्ली में मद्रास में हैदराबाद सिकंदराबाद में जब हम जाते हैं किसी मरीज को लेकर तो डॉक्टर कहते हैं जी ढाई लाख लगेगा तो कहते भैया मरीज को ले जा रहे हैं किसी दूसरी जगह फिर कहते नहीं नहीं दो लाख में हो जाएगा लगते नहीं नहीं डेढ़ लाख में हो जाएगा और घिसते घिसाते सत्तर पिचहत्तर हजार रुपए ऑपरेशन कर देते हैं ऐसे लगता है कि जैसे गाजर मूली खरीद रहे हैं हम वहां जाके मूल भाव होता है और कई हॉस्पिटल्स ने पैकेज देना शुरू किया है एक पर एक फ्री ले लो ये ऑपरेशन करा लो तो ये फ्री कर देंगे और ये करा लो तो ये फ्री कर देंगे दो मरीज ले आओ तो आपको फ्री कर देंगे तीन ले आओ तो दो को फ्री कर देंगे मैंने मजाक बना दिया है पूरी चिकित्सा व्यवस्था को ऐसी स्थिति है इस देश में। हमारे देश में एक पूर्व राष्ट्रपति रहे जिनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में एक बड़ा काम किया था जिसके लिए मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूं उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर लगाकर एक सर्वे कराया था कि भारत में कितने लोग हैं जो दवा खरीदकर इलाज, इलाज करा सकते तो पता चला कि पूरी आबादी का मात्र 33 प्रतिशत लोग हैं जो सिर्फ दवा का खरीदकर इलाज करा सकते 115 करोड़ की आबादी में सिर्फ 33 प्रतिशत लोग इलाज करा सकते बाकी का बाकी का सब भगवान भरोसे है और क्यों भगवान भरोसे है तब पहली बार एक सत्य उद्घाटित हुआ इस देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कारण वो सत्य पता चला देश को चौरासी करोड़ लोगों की आमंदनी एक दिन में बीस रुपए से कम है इसलिए वो तो इलाज करा ही नहीं सकते पचास करोड़ लोगों की आमंदनी एक दिन में दस रुपए से कम है उनकी तो संभावना नहीं है दूर दूर तक 25 करोड़ लोगों की एक दिन की आमंदनी पांच रूपये से कम है वो तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे इलाज कराने का इतनी गरीबी तो गरीबी बहुत ज्यादा दवाएं बहुत महंगी चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त इन सब कारणों से हमारे देश में बड़ी बुरी दुर्दशा है इस दुर्दशा का क्या समाधान है तो परम पूजनी स्वामी रामदेव जी ने इसका एक रास्ता निकाला क्योंकि हम भारत के लोग सारी दुनिया में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हम एक विशेष सभ्यता हैं, यूनिक सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में ये मैंने दुनिया की किसी दूसरी सभ्यता में ये नहीं पढ़ा और ये नहीं सुना सर्वे भवंत सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यंतु मां कश्य दुख भागवेद किसी सभ्यता में ये नहीं भारत अकेला देश है जो सारी दुनिया में ये बात कहता है सब सुखी हो सब निरोगी हो सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए हो, किसी को कोई दुख ना हो तो एक तरफ हमारी महान परंपरा सर्वे भवंत सुख सब सुखी हो सब निरोगी हो और दूसरी तरफ इस देश की वर्तमान दुर्दशा चिकित्सा की जिसमें किसी को इलाज कराने के लिए पैसा ही ना हो तो दोनों का कैसे समन्वय करें तो एक बीच का रास्ता निकाला स्वामी जी ने वो ये कि भारत के हर व्यक्ति को खुद अपनी चिकित्सा करने के लिए तैयार किया जाए और वो भी बिना किसी शुल्क के और बिना किसी साइड इफेक्ट के बिना किसी दुष्परिणाम के वही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है आप बोलेंगे जी क्या सरकार सबका उपाय नहीं कर पाएगी चिकित्सा का एक बार मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को ये पूछा था कि भारत के सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए कितना समय लगेगा तो सरकार के मंत्रालय से उत्तर आया कि भारत के सभी नागरिकों को सब तरह की चिकित्सा सुविधाएं देने में साढ़े तीन सौ साल लगेंगे तो मेरे समझ में बात नहीं आई मैंने दोबारा पूछा मंत्रालय को कि यह क्या मतलब है जो आपने लिखा है तो उन्होंने कहा कि देखिए बात सीधी सी ये है कि तिरसठ साल आजादी के बाद हमने 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है तब जाकर 25 लाख डॉक्टर बने हैं और तिरसठ साल में हम 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो और 25 लाख डॉक्टर बनेंगे फिर और तिरसठ साल में और 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो और 25 लाख चिकित्सक हो जाएंगे तो साढ़े तीन साल में कुल इतने चिकित्सक हो जाएंगे कि हर व्यक्ति का इलाज हो सके लेकिन नीचे एक वाक्य लिखा हुआ था बोल्ड लेटर्स में उन्होंने कहा इसमें शर्त यह है कि अगले साढ़े तीन साल तक एक भी बच्चा पैदा ना हो इस देश में मतलब क्या है मतलब यह है कि साढ़े साल तक देश की आबादी ना बढ़े जिस गति में आज हम बढ़ रहे हैं ये रुक जाए पूरा उसके बाद सरकार युद्ध स्तर पर लगे तब साढ़े तीन सौ साल में सबका इलाज हो जाए अब ये तो संभव है नहीं कि देश की आबादी ना बढ़े अगर साढ़े तीन सौ साल हमारी आबादी नहीं बढ़ी तो बहुत बड़ा खतरा है इस देश की सभ्यता को दुनिया में ऐसा तो कोई देश नहीं कर सकता मैंने तो देखा यूरोप में कई देश है बेल्जियम डेनमार्क नॉर्वे जैसे वो तो रात दिन आबादी बढ़ाने का अभियान चला रहे आपको सुनकर हैरानी होगी सेंट्रल यूरोप के कई देशों में ज्यादा बच्चे पैदा करो इसके लिए इनाम मिलता हां आपका एक बच्चा है और आप किसी ऑफिस में क्लर्क हैं दो हो जाएं तो आप सीधे सुपरिंटेंडेंट हो जाएंगे ऑफिस के और तीन बच्चे हो गए तो सेक्शन ऑफिसर हो जाए चार हो गए तो पता चला डायरेक्टर हो गए उस ऑफिस के आप जितने ज्यादा बच्चे उतना बड़ा प्रमोशन और कैश इंसेंटिव अलग से हजारों यूरो डॉलर में कैश इंसेंटिव देते हैं अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो आपके क्योंकि उनकी आबादी स्थिर हो गई है देश के खत्म हो जाने का खतरा पैदा हो गया है वो खतरा हम नहीं ले सकते इस देश में एक भी बच्चे पैदा ना हो तो इसका मतलब है सरकार के भरोसे तो सबका इलाज हो नहीं पाएगा तब एक ही रास्ता है कि लोगों को उनका इलाज करने के लिए प्रेरित किया जाए और इस इलाज के लिए उनको कुछ ऐसी विद्या सिखाई जाए जिस विद्या का उपयोग करके वो अपने जीवन की बीमारियों को दूर कर लें परिवार की बीमारियों को दूर कर लें पड़ोसियों की बीमारियों को दूर कर लें इसी विद्या का नाम है योग और प्राणायाम और इसी अभियान का नाम है सर्वे भवंत सुखने वाला योग प्राणायाम का जो परम पूजनीय स्वामी जी ने शुरू कर रखा है एक ही दृष्टि है उसके पीछे कि सभी लोग स्वस्थ हों परम पुजनीय स्वामी जी बार बार कहते हैं बीमारी से कोई ना मरे इस देश में। तो कैसे संभव है हर व्यक्ति योग करे प्राणायाम करे बीमारियों को ठीक करे इस योग और प्राणायाम की विद्या में यह ताकत है कि हर बीमारी को आप खुद से ठीक कर सकते पिछले कई वर्षों में मैंने देखा कि हजारों लाखों लोग अब तो करोड़ों में है वो जिन्होंने अपने 20-20 साल के ब्लड प्रेशर को ठीक किया मात्र तीन महीने के प्राणायाम से मैंने ऐसे हजारों लाखों लोगों को देखा जिन्होंने अपनी शुगर को ठीक किया मात्र दो ढाई महीने के प्राणायाम से मैंने ऐसे लाखों लाखों लोगों को देखा जिन्होंने अपना माइग्रेन ठीक किया दमा ठीक किया अस्थमा ठीक किया ब्रोंक्यल अस्थमा ठीक किया ट्यूबरकोलोसिस ठीक किया ढाई तीन चार महीने के प्राणायाम से माताओं बहनों को मैंने देखा जिनकी गर्भाशय में ढाई ढाई सौ ग्राम की गाठ थी ट्यूमर था उन्होंने वो ट्यूमर गला दिया छह सात महीने के प्राणायाम से जिन माताओं के लिए डॉक्टरों ने लिख के दे दिया था कि या तो आप ऑपरेशन कराओ आपका यूट्रस हटा दो नहीं तो मरने की तैयारी रखो उन माताओं ने ऑपरेशन नहीं कराया प्राणायाम किया और आज उन डॉक्टरों को लिखना पड़ा कि अब आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ट्यूमर डिसॉल्व हो गया है गल गया मैंने देखा हजारों लोगों को जिनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ है जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती है ऐसा ब्रेन ट्यूमर जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हम इसको टच भी नहीं कर सकते रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि शरीर के पैरलाइज हो जाने की संभावना है अगर ऑपरेट करने के लिए हमने ये ब्रेन को खोला ऐसे ट्यूमर को मैंने देखा छह सात महीने में पूरा खत्म हुआ गल गया ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को तो मैंने देखा है इतनी आसानी से ठीक हो रही है योग और प्राणायाम से कि डॉक्टर खुद हैरान है परेशान है और अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये तो कोई चमत्कार है। मैं पिछले एक वर्ष से हरिद्वार में रहता हूं जब खाली समय मिलता है तो बीमार मरीजों के रिकॉर्ड्स देखता रहता हूं और मैंने देखा है पिछले एक वर्ष में कैंसर के हजारों मरीज आए हरिद्वार और ठीक होकर वापस गए ऐसे मरीजों को ठीक होते देखा जो टाटा इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट होके आए थे और उनके डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तो पंद्रह दिन की जिंदगी है घर जाके भगवान का भजन करो वो पंद्रह दिन की जिंदगी वाले भटकते हुए हरिद्वार पहुंच गए और अब जीवित है साल भर से ज्यादा हो गया है दूर दूर तक मरने की संभावना नहीं दिखती उनकी इसका माने इस योग और प्राणायाम की विद्या में ताकत तो है और भारत की हर उस विद्या में ताकत है जो हजारों साल पुरानी है भारत में कोई विद्या तभी चलती है जब उसमें ताकत होती है नहीं तो वो विद्या डूब जाती है महर्षि पतंजलि के समय से चली आ रही ये विद्या अभी तक अक्षुण है जीवित है ये अलग बात है कि परम पूजनीय स्वामी जी ने इसको घर घर पहुंचाया विद्या तो पुरानी है हजारों साल की ये विद्या के जीवित रहने का ही मतलब है कि इसमें ताकत है जो चीज में ताकत नहीं होती है वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहती सालों साल से ये विद्या चली आई है और अंग्रेजों के गुलामी के समय में जब अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाई इस विद्या को खत्म करने की तो भी यह विद्या जीवित रह गई इसका माने इसकी इनर स्ट्रेंथ कुछ है और वो इनर स्ट्रेंथ को हम अगर पहचान लें तो हम भी हमारी सब बीमारियों का इलाज खुद कर सकते हैं हमें डॉक्टर मिले न मिले दवा खा पाए ना खा पाए कोई भी कारण हो कि हम दवा नहीं खा सकते एक कारण है कि हमको साइड इफेक्ट बहुत होते हो दूसरा कारण है हमारे पास पैसे ना हो तीसरा कोई और भी कारण हो सकता है आप दवा खा पाएं ना खा पाए डॉक्टर आपको मिले ना मिले सुविधा मिले ना मिले आप किसी छोटे से स्थान पर बैठकर सांस को लेना और छोड़ना जिसका एक सतत नियम है वो करना शुरू कर दीजिए आप खुद चमत्कार देखेंगे अपनी बीमारियों को ठीक होते हुए अपनी परेशानियों को ठीक होते हुए तो यही एक रास्ता हमको तो दिखता है कि भारत के हर व्यक्ति को स्वस्थ बना दे निरोगी बना दे तभी सर्वे भवन तो सुखने की बात कह पाएंगे तो हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाए निरोगी हो जाए फिर वो व्यक्ति इस विद्या को परिवार के लोगों को सिखाए परिवार के लोग स्वस्थ हो जाए फिर पड़ोसियों को सिखाए मोहल्ले के लोग स्वस्थ हो जाए फिर गांव पूरा स्वस्थ हो जाए शहर स्वस्थ हो जाए और देश स्वस्थ हो जाए तो एक बड़ी क्रांति इस देश में होती है और उस क्रांति की तरफ बढ़ता हुआ ये अभियान है योग और प्राणायाम का मैं तो आपसे एक प्रार्थना करने आया वो ये कि इस हिसार में हमारे योग प्राणायाम की नियमित कक्षाएं चलती हैं और इन कक्षाओं में आप कभी भी आ सकते हैं। बहनों की अलग कक्षाएं हैं भाइयों की अलग कक्षाएं आप आइए और इन कक्षाओं में जुड़ जाइए और इस विद्या को सीख लीजिए दूसरों को सिखा दीजिए मैं अंतिम बात इसके बारे में जो कहना चाहता हूं वो ये कि भारत में जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता है मोक्ष की प्राप्ति हमारे देश में आप कोई भी वेद पढ़ो कोई उपनिषद पढ़ो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ो या पुराने कोई भी शास्त्र पढ़ो हर जगह लिखा हुआ है जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष मिलना बहुत सरल है इस देश में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो तरीका बताया गया है शास्त्रों में बड़ा अद्भुत है बहुत सरल है हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर उस व्यक्ति को मोक्ष हो सकता है जो अपने जीवन के दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करे ऐसा माना गया है हमारे देश में कि तीन तरह के दुख है जीवन में दैहिक दैविक और भौतिक दैहिक दुख माने शरीर का दुख सर्दी है खांसी है जुकाम है बुखार है डायबिटीज है ब्लड प्रेशर है यह सब दैहिक दुःख है दैविक दुख माने भगवान का दिया हुआ दुख धरती फट गई भूकंप आ गया बाढ़ आ गई सूखा पड़ गया ये सब दैविक दुख है और भौतिक दुख माने गरीबी है भुखमरी है बेकारी है तो तीन तरह के दुख दैहिक दैविक और भौतिक इन तीनों दुखों को जो व्यक्ति अपने जीवन से मिटा दे और दूसरों के जीवन से इन्हीं दुखों को मिटाने का काम करे तो उसी व्यक्ति को मोक्ष होता है ये शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया माने कोई अगर हमको यह कहे कि मेरे चेले हो जाओ मेरे शिष्य हो जाओ मैं तुम्हें मोक्ष करा दूंगा इससे बड़ा पाखंड कुछ नहीं कोई कहे कमंडल लेके हिमालय में चले जाओ और मोक्ष हो जाएगा यह सबसे बड़ा झूठ है तो ना तो हिमालय में जाने से मोक्ष होगा और ना किसी गुरु के चेला बनने से मोक्ष होगा मोक्ष होने का रास्ता है कि आप अपने जीवन के दुखों को दूर करिए और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए रात दिन प्रयास करिए तो पक्का है कि आपको मोक्ष हो जाएगा मैं यही चाहता हूं कि मुझे मोक्ष हो जाए और इसलिए हिसार आया मुझे अगला जन्म नहीं लेना है ये मेरा आखिरी जन्म हो दोबारा जन्म लेना ना पड़े क्योंकि बड़ा दुख है बड़ा कष्ट है जन्म लेने तो बार बार के जन्म मरण के बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूं इसलिए मैं मोक्ष चाहता हूं लेकिन मेरा मोक्ष आप पर निर्भर है आपको अगर मोक्ष हुआ तभी मुझे होगा नहीं तो नहीं होने वाला तो मैं चाहता हूं पहले आप सब मोक्ष चले पीछे पीछे मैं भी आ जाऊं आपके और आप मोक्ष जाए तो उसका तरीका मैंने बताया कि आप अपने दुख दूर कर लो दैहिक दैविक भौतिक और दूसरों के दुख दूर कराने के लिए इस योग प्राणायाम की विद्या का प्रचार कर दो तो आपका मोक्ष पक्का मेरा भी धीरे पीछे से पक्का तो आप मोक्ष चलो पीछे से मैं भी आ जाऊं और स्वर्ग में लगाएंगे अपनी कक्षाएं योग की और देवताओं को सिखाएंगे सबको तो और करेंगे क्या वहां जाके क्योंकि कहा गया है कि स्वर्ग में कोई काम ही नहीं है करने के लिए सवेरे से शाम तक तो एक ही काम करेंगे योग करेंगे प्राणायाम करेंगे साधना करेंगे धोनी रमाएंगे गहरे मेडिटेशन में उतर जाएंगे तो ये बात मैंने मजाक में कही है लेकिन गंभीर बात है कि आप इसको सीख लो सीख कर दूसरों को सिखा दो हमारी कक्षाओं में आ जाओ क्योंकि कक्षाएं सब निशुल्क चलती हैं एक पैसा कोई आपसे नहीं लेगा और इस विद्या को प्रसारित प्रचारित करने में लग जाओ तो मुझे लगता है कि स्वामी जी का सपना जरूर साकार हो जाएगा और सर्वे भवंत सुखने की जो भावना है भारत की वो सारी दुनिया के सामने सार्थक हो जाएगी अब दूसरी बात मुझे कहनी है कि ये तो एक अभियान है योग और प्राणायाम का जो पद्म पूजनी स्वामी जी ने शुरू किया इसके साथ एक दूसरा अभियान शुरू किया है उसका नाम है भारत स्वाभिमान ये भारत स्वाभिमान का अभियान क्या है ये अभियान है योग प्राणायाम का अभियान है हर व्यक्ति स्वस्थ हो तो भारत स्वाभिमान का अभियान है कि हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ हो देश भी स्वस्थ हो अगर हम स्वस्थ हो गए और हमारा देश बीमार है तो बात बनेगी नहीं अधूरी रहेगी ये कुछ ऐसी कहानी है कि हमने हमारा घर साफ कर लिया और घर के बाहर कीचड़ भरा पड़ा है घर साफ कर लिया घर के बाहर कूड़ा करकट भरा पड़ा है तो कितने दिन आप अपने घर में रह सकते हैं शांति से और स्वस्थता से नहीं रह पाएंगे हम ठीक हो गए स्वस्थ हो गए लेकिन देश बीमार का ही बीमार रहा तो कैसे संभव है कि हम ज्यादा दिन स्वस्थ रह पाए तो देश भी स्वस्थ हो हम भी स्वस्थ हो नागरिक भी देश के निरोगी हो और देश भी निरोगी हो तो देश को निरोगी बनाने के लिए अभियान है भारत स्वाभिमान का आप बोलेंगे देश को क्या बीमारी है एक दिन मैं आपको बताता हूं ईमानदारी से मैंने लोगों के बीमारियों की सूची बनाई सर्दी खांसी जुकाम बुखार दमा अस्थमा सब लिखता गया लिखता गया लिखता गया 148 रोगों के बाद वो सूची बंद हो गई मतलब मनुष्यों को कुल बीमारियां 148 सौ अड़तालीस है आखिरी बीमारी कैंसर है उसके बाद कोई बीमारी नहीं है इसमें मैंने एच एड्स को भी जोड़ लिया तो मनुष्य जीवन की तो 148 बीमारियां हैं वो तो अंतिम सूची बन गई लेकिन देश की बीमारियों की सूची मैंने बनाना शुरू किया वो अभी तक बन रही है और रोज उसमें एक नई बीमारी जुड़ रही है अभी दो चार दिन से एक नई बीमारी इस देश को हो गई है कि मुंबई में मराठी रहेंगे कि गैर मराठी रहेंगे मुंबई में हिंदी भाषी रहेंगे कि गैर हिंदी भाषी रहेंगे और तलवारें खींच रखी हैं कुछ पार्टियों ने कि रहने ही नहीं देंगे इस मुंबई में जो मराठी नहीं बोलेंगे क्योंकि मुंबई मराठियों की है मुंबई हमारी है ये एक नई बीमारी शुरू हो गई इस देश में कल को कोई कहेगा बेंगलोर में हम रहने ही नहीं देंगे ये कन्नड़ लोगों की है कर्नाटक की है फिर कोई कहेगा मद्रास में रहने नहीं देंगे ये तो तमिल लोगों का है और तमिलियों की है फिर कोई कहेगा पांडिचेरी में रहने नहीं देंगे ऐसी बीमारी सारे देश में फैलती जाएगी नई नई बीमारियां इसलिए बीमारियों की देश में कोई कमी नहीं है फिर भी हमने क्या किया कि जो सबसे गंभीर बीमारियां देश में हैं जिनको हम मानते हैं कि इनको तुरंत हल होना चाहिए क्योंकि इन बीमारियों के रहते देश के अस्तित्व को संकट खड़ा हो गया है ऐसी बीमारियों की सूची बनाई एक अच्छा डॉक्टर जो होता है ना वो आपकी बीमारियों के बारे में जब बात करता है ना तो सबसे बड़ी बीमारी को पकड़ता है शरीर की और उसको ठीक कर ले तो बाकी छोटी मोटी बीमारियां तो ठीक हो ही जाती हैं तो देश की सबसे बड़ी बीमारियों को जब हमने पकड़ने की कोशिश की तो उसमें पहले नंबर पर है गरीबी बहुत भयंकर बीमारी है इस देश में फिर दूसरी है बेरोजगारी बहुत भयंकर बीमारी है फिर तीसरी है महंगाई फिर चौथी है भूखमरी फिर पांचवा है भ्रष्टाचार और ऐसी सूची बनती चली गई गरीबी के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि भारत में 115 करोड़ लोग मैंने कहा आपसे थोड़ी देर पहले चौरासी करोड़ भयंकर गरीब गरीबी के बारे में सारी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक विशेष अभियान चला रखा है गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ तो उस अभियान के तहत हर साल वो सूची बनाते हैं सबसे दरिद्र देशों की सूची सबसे गरीब देशों की सूची महादरिद्र देशों की सूची तो दो में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने महादरिद्र देशों की जो सूची बनाई उसमें अठासी देश हैं और भारत का नंबर उसमें सत्तरवां है माने भारत से ज्यादा गरीब देश सिर्फ 18 हैं। हमसे भी कम गरीब देशों में नंबर है बांग्लादेश और पाकिस्तान का हमसे भी कम गरीब देशों में नंबर है हैती का जहां अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया वो है थी हमसे कम गरीब देश है आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत उससे भी ज्यादा गरीब है हमारे देश में और दुनिया में सबसे अमीर देशों की भी सूची बनाते हैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ वाले तो हर साल मैं ढूंढता रहता हूं कि भारत का नंबर कहीं आ रहा है क्या नहीं आता सबसे अमीर देशों में हमेशा एक देश का नाम रहता है स्विट्जरलैंड और सबसे गरीब देशों में नाम रहता है भारत का स्विट्जरलैंड देश ऐसा है दुनिया में जो कुछ उत्पादन नहीं करता फिर भी सबसे अमीर है यह स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसमें कुछ व्यापार नहीं होता फिर भी सबसे अमीर है यह स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां कुछ खेती नहीं होती फिर भी सबसे अमीर है ना उनके यहां उद्योग है ना उनके यहां व्यापार है ना उनके यहां खेती होती है और फिर भी सबसे अमीर है विचित्र है असामान्य बात है ये तो स्विट्जरलैंड की खेती के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला साल में आठ महीने बर्फ पड़ती है और जिन खेतों में बर्फ जमा हो जाती है वहां घास का तिनका भी नहीं उगता तो खेती नहीं होती फिर पता चला कि उनके यहां उद्योग इसलिए नहीं है कि खेती नहीं होती क्योंकि जिस देश में खेत नहीं होते खेती नहीं होती वहां कच्चा माल नहीं होता रॉ मटीरियल नहीं होगा तो उद्योग नहीं चलेंगे फिर जहां उद्योग नहीं होंगे और खेती भी नहीं होगी वहां व्यापार किसका होगा वो खरीदेंगे क्या और बेचेंगे क्या तो व्यापार भी कुछ खास नहीं है बहुत साल पहले मैंने सुना था स्विट्जरलैंड में एक फैक्ट्री चला करती थी घड़ी बनाने वाली राडो वो भी अभी बंद हो गई थोड़े दिन से राडो के अधिकारियों को एक बार मैंने ईमेल किया था कि भैया आपकी घड़ी तो बड़ी क्वालिटी वाली थी स्विस वॉच करके सारी दुनिया में बिकती थी अब क्यों बंद हो गई तुरंत भला हो चाइना का उन्होंने इतनी सस्ती घड़ियां बना के बाजार में डाल दी है क्या अब हमारी कोई खरीदता ही नहीं उस राडो के अधिकारी ने मुझे उत्तर दिया था कि चाइना की घड़ी हमारे देश में किलो के भाव में मिलती है एक किलो खरीद लो दो किलो खरीद लो मैं पूछा कितने की उसने कहा एक यूरो डॉलर की एक यूरो डॉलर माने छप्पन साठ रुपया उसमें एक किलो घड़ी मिलती है राडो कंपनी बंद हो गई चीन ने ऐसी डंपिंग की है दुनिया के कई देशों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई तो अब वो भी बंद हो गया अब तो कुछ उद्योग है ही नहीं व्यापार कुछ है नहीं और खेती होती नहीं फिर वो देश सबसे अमीर है और हमारे भारत में दुनिया की सबसे अच्छी खेती होती है जो खेती दुनिया में कहीं नहीं होती वो यहां होती है दुनिया के ज्यादातर देशों में मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि ज्यादा से ज्यादा एक या दो फसल होती है भारत में चार फसल होती है और एक बार मैंने सूची बनाई थी भारत के गांव में क्या क्या होता है मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूं बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको भारत की समझ देने में बड़ी मदद करेगी एक बार एक जर्मन प्रोफेसर से मेरा झगड़ा हुआ था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा एक जर्मनी के प्रोफेसर से झगड़ा हो गया झगड़ा किस बात का वो प्रोफेसर बार बार गाना गा रहा था मेरा देश बहुत महान मेरा देश बहुत महान मेरा देश बहुत महान मैं रक्त शुद्ध आर्य मैं रक्त शुद्ध आर्य मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया मैंने कहा मेरा भी देश महान क्या लगा तुम्हारा देश कैसे महान मैंने तुम्हारा देश कैसे महान जर्मनी जरा बताओ तो झगड़ा हो गया अब इस झगड़े का निपटारा करना था अभी बुद्धिजीवी लोगों का झगड़ा बड़ा विचित्र होता है जब तक निपटारा ना हो तब तक उनको चैन नहीं मिलता सामान्य लोगों का झगड़ा तो हुआ और मिट गया ये बुद्धिवादी लोगों का झगड़ा बड़ा विचित्र है तो मुझे नींद ही नहीं आए जितने दिन कॉन्फ्रेंस में रहा कुल बुलाता रहा कि इससे पूछो कि इसका देश क्यों महान और मैं बताऊं कि मेरा देश क्यों महान तो दोनों ने मिलकर एक फैसला किया कि चलो ठीक है आपस में बात करेंगे तुम सवाल पूछो मैं सवाल पूछूं और जिसके सवाल में उत्तर ज्यादा से ज्यादा ना आएगा नहीं उसी का देश हारेगा और जिसके सवालों का जवाब ज्यादा से ज्यादा हाँ आएगा वही जीतेगा उसी का देश महान तो मैंने कहा चलो ठीक है अब हमने अपने अपने सवाल फ्रेम किए तो वो जर्मन प्रोफेसर ने पहले मुझे कहा कि तुम पूछो मुझसे पहले तो मैंने कहा चलो पूछता हूं तो सबसे पहला सवाल मैंने उससे पूछा तुम्हारे देश में गन्ना होता है तो उसने कहा नहीं होता क्योंकि मुझे उसे हराना था ना तो ऐसे सवाल पूछने थे जिनका उत्तर नहीं आए मालूम तो मुझे भी है कि जर्मनी में गन्ना नहीं होता तो मैंने कहा तुम्हारे देश में गन्ना होता है उसने कहा नहीं होता फिर मैंने कहा तुम्हारे देश में केला होता है उसने कहा नहीं होता फिर मैंने कहा तुम्हारे देश में संतरा होता है उसने कहा नहीं होता फिर मैंने कहा तुम्हारे देश में अंगूर होता है उसने कहा नहीं होता फिर तुम्हारे देश में लीची होती है उसने कहा नहीं होती और ऐसे ऐसे सवाल पूछ के वो परेशान हो गया बौखला गया क्योंकि बार बार उत्तर नहीं नहीं नहीं तो थोड़ी देर में कहता मिस्टर राजीव दीक्षित मेरे देश में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती अब आगे पूछो तो मैंने कहा चलो, चलो अब आगे बताओ तुम्हारे देश में पालक होता है पालक अब पालक तो मीठा नहीं है ना तो मैंने कहा पालक होता है उसने कहा नहीं होता फिर मैंने कहा मैथी होती है मैथी उसने कहा नहीं होती मैंने कहा सरसों होती है सरसों उसने कहा नहीं होती फिर मैंने कहा अजवाइन होती है उसने कहा नहीं होती फिर थोड़ी देर में बौखला गया फिर उसने पता है क्या कहा मिस्टर राजीव दीक्षित हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती अब आगे पूछो <ién> अब मैंने देख लिया कि ये पस्त हो गया अब मैंने कहा मुझे कुछ पूछना ही नहीं है तुमने बताई दिया कि तुम्हारे देश में कुछ नहीं होता अब तुम ये बता दो कि होता क्या है नहीं होता तो ये सब है होता क्या क्या उसने कहा एक तो मेरे देश में आलू होता है और दूसरी प्याज होती है आलू में प्याज मिला के खा लो या प्याज में आलू मिला के खा लो ये दो ही हमारे पास विकल्प है मैंने कहा फिर ये जो इतना सब जर्मनी के बाजारों में सजा हुआ दिखाई देता है माल ये कहां से आता है तो वो कहता है ये तो सब भारत से आता है मैं पूछा केला कहां से आता है कहने लगा केरल से आता है भारत में केरल से आता है फिर मैं पूछा अंगूर कहां से आता है भारत में नासिक से आता है फिर मैंने पूछा ये गन्ना का रस मिलता है टिन पैक ये कहां से आता है ये कई जगह से भारत में से आता है मैंने कहा कौन महान है फिर भी माना नहीं कहने लगा मुझे भी प्रश्न पूछने हैं मैंने कहा पूछ ले भाई अब तू भी पूछ ले तो उसने क्या किया वो फंस गया फंस क्या गया मेरे ही सवाल मुझसे पूछने शुरू कर दिए उसने बौखला गया शायद और या कोई सवाल समझ में नहीं आए होंगे उसने उल्टा पूछा भारत में गन्ना होता है मैंने कहा भैया भारत में उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम शायद ही ऐसा कोई गांव मिले जहां गन्ना नहीं होता सब जगह होता है फिर कहने लगा भारत में केला होता है मैंने कहा हाँ भैया हजारों किस्म का केला होता है पीला केला होता है हरा केला होता है लाल केला होता है पतला केला होता है मोटा केला होता है केले की कुछ कमी है क्या इतनी वेराइटी फिर कहने लगा आम होता है मैंने कहा हाँ बहुत आम होता है दिल्ली से लेके हरिद्वार की दूरी मुश्किल से पौने 200 किलोमीटर है इतनी दूरी में 500 प्रजातियों का आम होता है दशहरी अलग होता है फजला अलग होता है लंगड़ा अलग होता है चौसा अलग होता मैंने कहा तुमने तो एक क्वालिटी का आम देखा खाया हम तो 500 जाति के आमों के बीच में रहते हैं कहने को तो अच्छा मैंने कहा फिर पूछने लगा कि तुम्हारे देश में क्या क्या मैंने कहा ऐसी कोई चीज तुम बताओ जो हमारे यहां नहीं होती सब होता है। उसको भरोसा नहीं हुआ उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो मैंने कहा अच्छा हमारा फैसला तो बाद में होगा ये झूठ है या सच है तुम भारत आ जाओ आने जाने के टिकट की व्यवस्था मैं कराता हूं भारत में आके देखो आ गया वो भारत और मैंने उसको दो चार गांवों में भेजा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और उसको कहा डायरी लेके जाना पेन लेके जाना और हर गांव में जाकर यह नोट करना कि इस गांव में क्या क्या होता है गेहूं है चावल है चना है दाल है लिस्ट बनाओ एक एक गांव में क्या क्या होता वो लिटरली गया चार महीने भारत में घूमा उसने लिस्ट बनाई अंत में उसने कहा कि भारत में सामान्य रूप से एक एक गांव में 2000 तक चीजें होती हैं, 2000 वस्तुएं पैदा होती हैं। तब मैंने कहा अब बताओ किसका देश महान तो उसने कहा तुम्हारा देश महान अब जब वो गया ना तो मैंने उसके साथ एक मजाक किया मैंने कहा आप बोलो क्या इरादा है तो उसने कहा भारत में रहना चाहता हूं मैंने कहा भारत सरकार से परमिशन ले लो तो उसने कहा परमिशन तो लूंगा लेकिन ईश्वर से लूंगा सरकार से नहीं लूंगा मैं पूछा वो क्या तो उसने कहा जीसस से कहूंगा गॉड से कहूंगा कि मुझे अगला जन्म भारत में दे तब मैंने दूसरा मजाक किया मैंने कहा तुम्हारा जीसस तो पुनर्जन्म में मानता ही नहीं है आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म नहीं है पूर्व जन्म भी नहीं है पुनर्जन्म भी नहीं है मैंने कहा तुम्हारा जीसस तो मानता ही नहीं पुनर्जन्म में अब कैसे तो उसने कहा फिर तुम बताओ मैंने कहा धर्म बदल लो और हिंदू हो जाओ फिर मैं गारंटी देता हूं कि हमारा भगवान तुमको बार बार जन्म देगा और इसी जमीन पे देगा तो उसने कहा मैं सोचूंगा फिर वो चला गया मतलब इस पूरी कहानी से मैं समझाना चाहता था वो ये कि भारत के एक एक गांव में हजारों चीजें पैदा होती हैं फिर इस देश में गरीबी क्यों अब हमारे देश में गांव में खेती में इतनी तरह की चीजें पैदा होती हैं इसलिए उद्योग भी हैं इस देश में आप सुनकर आश्चर्य करेंगे पांच करोड़ अस्सी लाख उद्योग चलते हैं इस देश में सबसे छोटे उद्योग जिनको स्मॉल स्केल कहते हैं फिर मझोले उद्योग फिर बड़े उद्योग सब मिलाकर पांच करोड़ अस्सी लाख इतने उद्योग चलते हैं फिर व्यापार है और व्यापार भी सरकार कहती है लाखों करोड़ों रुपए का है सामान्य नहीं है तो लाखों करोड़ों का व्यापार करोड़ों करोड़ों उद्योग और खेत में इतना सारा पैदा हो इस देश में तो फिर ये देश गरीब क्यों ये समझने की बात है और एक दूसरा देश स्विट्जरलैंड जहां कोई उद्योग नहीं कोई व्यापार नहीं और वो दुनिया का सबसे अमीर देश तो इस खोज पर हम लोग निकले हैं कि भारत सारे वैभव के बाद भी दुनिया का सबसे गरीब देश क्यों है भगवान का दिया हुआ इतना वैभव है इस देश में हम खेत में गेहूं का एक दाना डालते हैं और उसमें से सवा सौ दाने पैदा हो जाते हैं इतनी अच्छी मिट्टी दुनिया में शायद ही कहीं है हम एक बाजरा डालते हैं और हजारों बाजरे के दाने पैदा हो जाते हैं हम एक मकई डालते हैं दाने के रूप में सैकड़ों मकई के दाने पैदा हो जाते हैं। इतनी अच्छी मिट्टी तो कहीं नहीं और इतनी अच्छी जलवायु भारत की जलवायु के बारे में पता है दुनिया भर के विशेषज्ञ क्या कहते हैं मैं दुनिया भर के विशेषज्ञों से मिलता रहता हूं तो अक्सर एक मजाक चलती है हम लोगों में वो ये कि अमेरिका और कनाडा और यूरोप के देशों में दो या तीन क्लाइमेटिक जोन्स हैं भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं सिक्सटीन हाइएस्ट इन द वर्ल्ड सब तरह की जलवायु इस देश में मिलती है भयंकर गर्मी वाली जलवायु देखनी हो तो इस देश में है भयंकर रेगिस्तानी जलवायु देखनी हो तो इस देश में है भयंकर बारिश वाली जलवायु देखनी हो तो इस देश में है भयंकर कीचड़ वाला इलाका देखना हो तो इस देश में है सूखी हवा का क्षेत्र देखना हो तो इस देश में है गीली हवा का क्षेत्र देखना हो तो इस देश में है सारी दुनिया में जो क्लाइमेटिक जोन्स नहीं है वो हमारे पास है सोलह क्लाइमेटिक जोन्स और इतने मेहनती लोग इस देश में कि सवेरे 6 बजे से खेत में काम करना शुरू करें तो बारह एक बजे ही पीठ सीधी करता है देश का किसान हल जोतते जोतते जब उसको खाना खाना होता है और फिर हल जोतने में लग जाता है शाम 6 बजे तक जोतता रहता है इतने मेहनती लोग दुनिया में कहीं नहीं है हमारे देश के लोगों की मेहनत पता है क्या है विद मूवमेंट मेहनत है दुनिया के दूसरे देशों में मैंने देखा लोग मेहनत करते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं होता शरीर में मैंने अमेरिका के कारखानों में देखा कि लोग सवेरे सात बजे से शाम सात बजे तक काम करते हैं बारह घंटे लेकिन एक ही जगह पर खड़े खड़े या एक ही जगह पर बैठे बैठे भारत के लोग तो एक ही जगह खड़े खड़े बैठे बैठे काम नहीं करते मीलों चलते हैं रोज अपने दोनों पांव से आप में तो मैं देख रहा हूं कि कई किसान भाई बैठे हैं एक एकड़ एक किल्ला खेत को जोतना पड़ता है तो कितने किलोमीटर चलना पड़ता है इतने मेहनती लोग इस देश में ट्रैक्टर की खेती अभी पूरा देश नहीं करता बहुत थोड़े से किसान हैं जो ट्रैक्टर चलाते हैं अभी भी ज्यादा किसान तो इस देश में बैल जोड़ी से ही हल जोतते हैं और हल जोतने में जितनी मेहनत है शायद ही किसी काम में तो इतने मेहनती लोग इतनी अच्छी मिट्टी इतनी अच्छी जलवायु खेती इस देश की रत्नगर्भा वसुंधरा जो एक दाना डालो सैकड़ों पैदा करे और मैंने तो देखा कि इस देश में कितना वैभव है जमीन के ऊपर इतना सब होता है जमीन के नीचे भी बहुत कुछ होता है इस देश भारत दुनिया का अकेला देश है जहां जमीन के नीचे खुदाई करें तो नब्बे तरह के खनिज पदार्थ मिलते यहां कोयला मिलता है यहां तांबा मिलता है यहां लोहा मिलता है यहाँ पे जिंक मिलता है यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है 90 तरह के खनिज पदार्थ इस जमीन के नीचे और इतना बड़ा भंडार है अभी हमारे देश में कोयले की जिस गति से हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसी गति से इस्तेमाल करते रहे तो साढ़े तीन साल तक कोयला खत्म नहीं होने वाला जिस गति से हम जो है लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं और खदाने खोद रहे हैं इसी गति से लोहे की खदानें खुदती रहें 280 साल तक लोहा खत्म होने वाला नहीं इसी तरीके से तांबे को जिस तरह से हम निकाल रहे हैं और ये तांबे को इस्तेमाल करते रहें 400 साल तक तांबा खत्म होने वाला नहीं बॉक्साइड खत्म होने वाला नहीं भगवान ने इतना हमारी जमीन के नीचे दे रखा है जमीन के ऊपर भी है जमीन के नीचे भी है जमीन के ऊपर हमारे देश में बड़े बड़े पहाड़ है पर्वतमालाएं हैं हिमालय की बड़ी पर्वतमाला है फिर दक्षिण भारत में गंधमार्दन की बड़ी पर्वतमाला है सतपुड़ा की बड़ी पर्वतमाला है हजारों किस्म की जड़ी बूटियां इन पर्वतों पर हैं। अभी तक जिन जड़ी बूटियों की भारत सरकार ने लिस्ट बना ली है वो आठ से ज्यादा है और जिन जड़ी बूटियों की लिस्ट बनना अभी बाकी है वो चौरासी इतना बेशकीमती भंडार प्रकृति का दिया हमारे देश जंगल है इस देश में जो भरपूर उत्पादन के केंद्र हैं खूब सारे फल और खूब सारी लकड़ियां हमें जंगल से मिलती रहती हैं तो क्या नहीं है इस देश में जंगलों में देखो खदानों में देखो खेतों में देखो हमारे देश के लोगों की मेहनत में देखो हर तरह से धन धान्य से भरा पूरा देश फिर ये गरीब क्यों है ये गंभीर प्रश्न है भगवान ने तो हमें गरीब नहीं बनाया अगर भगवान हमको गरीब बनाता तो इस देश का मौसम वैसा ही देता जैसे यूरोप में है भयंकर ठंड ठंड और भयंकर ठंड हमको ऐसा मौसम नहीं दिया भगवान भला हो भगवान का जिसने ये हिमालय पर्वत दे दिया हमको अगर ये नहीं होता तो भारत में भी साल में आठ महीने ठंड ही ठंड होती और बर्फ जमी रहती तो भगवान ने तो बहुत सोच विचार कर इस देश को बनाया इतना धन धान्य से भरपूर प्रकृति की सारी कृपा इस देश पर है बहुत दिन में यह सोचता रहा कि यह सारा धन धान्य का भंडार इस देश में प्रकृति का जो है यह किस कारण से है और दूसरे देशों में यह क्यों नहीं है तो इसका एक उत्तर मिला कि भारत में यह सारा धन धान्य इसलिए है कि भारत देश में सूरज भगवान की सबसे बड़ी कृपा है इस देश पर सूर्य सबसे ज्यादा इस देश में है सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा इस देश में है और जिन देशों में कुछ नहीं है उन देशों में दिखाई देता है सूर्य का प्रकाश नहीं है यूरोप और अमेरिका के देशों में पता है कभी कभी संडे होता है संडे माने छुट्टी नहीं संडे माने सूरज का दिन हाँ आठ महीने तो भयंकर बर्फ पड़ती है तो संडे होता ही नहीं चार महीने में कभी कभी संडे होता है मुझे वो दिन याद है जब मैं परम पूजनी स्वामी जी के साथ लंदन गया ग्लासगो गया तो वहां हमको एक अंग्रेज मिला और उसी दिन सूरज निकला था ये संयोग की बात स्वामी जी के चरण पड़े उस जमीन पर और सूरज निकला बहुत तेज तो उस अंग्रेज ने कहा कि आप बहुत लकी हैं कि आपको यह सूर्य दिखाई दे रहा है मैं पूछा क्या हुआ उसने कहा कई दिनों से सूरज नहीं निकला अभी निकला है तो वहां कभी कभी संडे होता है और भारत में एवरीडे संडे, सनडे यहां हर दिन सूरज का दिन है आज सूरज निकला कल निकलेगा परसों निकलेगा करोड़ों साल पहले निकला करोड़ों साल बाद निकलेगा इस देश पर सूरज की सबसे असीम कृपा है यह सूरज की धूप हमको जो मिली है ना इसी ने सारा वैभव बनाया है ये खेतों में जो अच्छा उत्पादन होता है ये सब सूर्य के प्रकाश का कमाल है ये जमीन के नीचे जो नब्बे किस्म के खनिज पदार्थ हैं, ये सूर्य के प्रकाश का कमाल है ये हमारी जमीन में हम एक दाना डालें और हजारों दाने पैदा हो जाए ये सूरज के प्रकाश का कमाल है आपने बचपन में पढ़ा होगा एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण जिसमें पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं भोजन बनाते हैं वो भोजन कुछ अपने लिए रखते हैं कुछ मिट्टी को दे जाते हैं उसी से सारी दुनिया चलती है तो ये क्रिया तो वहीं होती है जहां सूरज होता है और यहां तो भरपूर सूरज है तब समझ में आया कि भगवान ने देश को सूर्य दिया है और सूर्य ने इस देश पर इतनी कृपा की है उसके कारण ये देश धन धान्य से भरपूर है फिर इस देश में गरीबी क्यों होनी चाहिए ये गंभीर प्रश्न फिर इस प्रश्न को हमने खोजना शुरू किया और खोजते खोजते खोजते खोजते हमें कुछ रास्ता दिखा या कुछ जानकारियां मिली और उससे पता चला कि हमारी गरीबी का कारण क्या है मैंने कहा भगवान ने हमको गरीब नहीं बनाया लेकिन फिर भी गरीबी है हमारे यहां इसका कोई तो कारण होगा तो ढूंढना शुरू किया तो पता चला गरीबी का ऐतिहासिक कारण है कोई धार्मिक कारण नहीं है कोई प्राकृतिक कारण नहीं है कोई दूसरा कारण नहीं है सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक कारण है भारत की गरीबी का इतिहास ने हमको गरीब बना दिया वैसे हम गरीब नहीं थे भारत के इतिहास ने कैसे भारत को गरीब बना दिया एक कहानी शुरू करता हूं अब मेरा व्याख्यान शुरू हो रहा है अब तक मैं भूमिका बना रहा था एक अंग्रेज आया इस देश में एक अंग्रेज आया इस देश में उसका नाम था थॉमस बेब मैकॉले टीबी मैकॉले आपने सुना होगा मैकॉले मैकॉले मैकॉले उसका पूरा नाम था थॉमस बेब मैकॉले भारत आया सन 1834 में आज से लगभग पौने 200 साल पहले जिस समय ये मैकॉले भारत में आया उस समय अंग्रेजों का जो राज्य चलाने वाला प्रमुख अधिकारी था जिसको हम भारत में दो नामों से जानते हैं गवर्नर जनरल और वॉयसराय अंग्रेजों का सबसे उच्च अधिकारी होता था उसको कुछ दिनों तक गवर्नर जनरल कहते थे और कुछ दिनों तक उसको वॉयसराय कहा जाता था तो ये जो अधिकारी था उसका नाम था विलियम वेंटिंग जिस समय मैकॉले भारत में आया तो गवर्नर जनरल था विलियम वेंटिंग तो विलियम वेंटिंग की जो काउंसिल थी काउंसिल माने मंत्री पद मंत्रालय उसका उसके मंत्री परिषद में मैकोले को सलाहकार नियुक्त किया गया था मतलब यह था कि विलियम वेंटिंग कोई भी फैसला लेगा तो मैकोले से पूछ कर लेगा और विलियम वेंटिंग को किसी फैसला करने में मैकोले की सलाह लेनी पड़ेगी <clears throat> मैकोले की नियुक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं ब्रिटेन की संसद ने उसकी नियुक्ति की थी भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल का एडवाइजर बनाया था उस हैसियत में वो भारत आया और भारत आके घूमा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे भारत में घूमा घूमने के बाद उसने एक स्टेटमेंट किया और वो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए वो स्टेटमेंट उसने पार्लियामेंट में भी किया अंग्रेजों के अधिकारियों की मीटिंगों में बार बार कहा उसने वो अपने पत्र में लिखा अपनी डायरी में लिखा अपनी किताब में भी लिखा वो स्टेटमेंट क्या है 2 फरवरी 1835 को मैकोले कह रहा है आई हैव ट्रेवल्ड लेड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया मैंने भारत का सारा इलाका देख लिया लेंथ एंड ब्रेथ का माने वो एक मुहावरा है अंग्रेजी का उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम मैंने सारा भारत देख लिया आई हैव ट्रेवल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया बट आई हैव नेवर सीन ए पर्सन हु इज ए बैगर एंड हुफ इन दिस कंट्री इंडिया वो कहता मैंने एक आदमी भी भारत में नहीं देखा जो भिखारी हो और चोर हो कुछ अंग्रेज उससे पूछते हैं कि यह क्या कहा तुमने भारत के बारे में तो कहता है कि जो मैंने कहा है उस पर मैं टिकूंगा। मेरे पास प्रमाण है मेरे पास दस्तावेज है भारत में एक भी आदमी को मैंने भिखारी और चोर नहीं देखा तो क्यों तो कहता है भारत का हर व्यक्ति इतना धन संपन्न है तो उसको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है और हर व्यक्ति इतना धन संपन्न है कि उसको किसी की चोरी करने की जरूरत नहीं कोई भी जब चोरी करता है तो अभाव में करता है और कोई भी किसी से भीख मांगता है तो अभाव में ही मांगता है वो कहता भारत का एक व्यक्ति भी अभाव में नहीं रहता इतना धन इतना पैसा इस देश में है फिर उस स्टेटमेंट में वो आगे कहता है कि मैं भारत में कई घरों में गया हूं और मैंने देखा है कि एक एक घर में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर होता है ये कह रहा है घरों में सोने के सिक्कों का ढेर रहता है फिर वो कहता है कि मैंने जब भी भारत के किसी भी घर में जाकर पूछा कि आपके पास कितने सोने के सिक्के हैं तो हर आदमी ने मुझे जवाब दिया कि गिने नहीं गिनी चीजें वो जाती हैं जो कम होती हैं जो चीजें जरूरत से ज्यादा होती हैं वो गिनी नहीं जाती मैं आपके घर में आऊं और पूछूं कि कितने गेहूं के दाने आपके घर में हैं, तो आप हंसेंगे ना आप कहेंगे कितने क्विंटल गेहूं है ऐसे पूछो तो मैकोले ने जब जब किसी को ये पूछा कि कितने सोने के सिक्के आपके घर में हैं, तो हर आदमी ने उसकी हंसी उड़ाई और उसको कहा कि कितना किलो सोना है ऐसे पूछो दस किलो बीस किलो पचास किलो सौ किलो दो सौ किलो वो कहता घर घर में किलो किलो में सोना है वो कहता कई घरों में तो क्विंटल में सोना है कई घरों में मीट्रिक टन में सोना है इतना सोना है इस देश में जब ये बात उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कही तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा मच गया और हंगामा ये मचा कि भारत के लोगों के पास अगर इतना सोना है तो ये आया कहां से इस बात का हंगामा था भारत ने दुनिया के किस किस देश को लूटा है जहां से यह सोना आया तो उन्होंने भारत की हिस्ट्री पे अध्ययन करना शुरू किया उसमें से निकला कि भारत ने कभी किसी देश को नहीं लूटा और यही सच्चाई है हमने कभी किसी देश को नहीं लूटा हमने दूसरे देशों पर विजय प्राप्त की है लेकिन लूटा किसी को नहीं जीता है युद्ध लूटा नहीं है किसी को लूटना हमारे भारत की परंपरा नहीं है एक कहानी तो आप सभी जानते हैं भगवान श्री राम ने सोने की लंका पर विजय प्राप्त की लेकिन सोने की लंका को लूटा नहीं रावण को मारा विभीषण को राजा बनाया और विभीषण जब राजा बना तो उसके पहले श्री राम के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है और कह रहा है कि ये तो मेरा नहीं है ये तो सब आपका है आप जैसे चाहो वैसे मैं करूं तो लक्ष्मण को तो लालच आ गया एक बार उन्होंने कहा कि ले लो भैया कुछ सोना अयोध्या का भला हो जाएगा श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण हमारी परंपरा नहीं है लूटने की हम एक ग्राम भी सोना यहां से नहीं ले जा सकते तब लक्ष्मण ने कहा कि अपनी अयोध्या तो कुछ गरीबी में है तो राम ने जवाब दिया जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गा दप गरी वो भले गरीब है लेकिन हमारी जन्मभूमि है लौटना हमको खाली हाथी है लूटना नहीं है अगर श्री राम चाहते तो लक्ष्मण को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाते और लक्ष्मण की मदद से पूरी श्रीलंका का सोना अयोध्या में ले आते क्या मुश्किल थी लेकिन नहीं किया उन्होंने क्योंकि भारत की परंपरा नहीं है और श्री राम की कहानी तो मैंने इसलिए सुनाई कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगी वरना तो इस देश में ऐसे सैकड़ों चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिन्होंने दूसरे देशों को जीता लेकिन लूटा किसी को नहीं चक्रवर्ती सम्राट अशोक की कहानी चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कहानी चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन की कहानी चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त की कहानी ये सब कहानियां हमारे सामने हैं इन्होंने बीसियों युद्ध जीते हैं लूटा किसी देश को नहीं लूटना हमारी परंपरा नहीं है तो हमने कभी लूटा नहीं फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा सोना इस देश में कैसे आया हर घर में सोने के सिक्के कहां से आए तब इस पर खोजना शुरू किया तो पता चला कि तीन वर्षों तक भारत ने दुनिया के देशों से व्यापार किया और 3000 वर्षों तक इस देश ने दुनिया के देशों को वो सामान बनाकर दिया जो कोई नहीं बनाता था उस समय के व्यापार में हमारी मोनोपोली थी और एक्सपोर्ट में हम दुनिया में सबसे आगे रहते थे दुनिया का कुल बाजार जितना था उसमें 33 प्रतिशत एक्सपोर्ट अकेले भारत का था पूरे बाजार और हम इंपोर्ट एक चीज का भी नहीं करते थे सब हम निर्यात करते थे बेचते थे खरीदते कुछ नहीं थे क्योंकि खरीदे हम ऐसी जरूरत हमको नहीं थी क्योंकि हर चीज इस देश में बनती थी हम निर्यात क्या करते थे दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा हम निर्यात करते थे सबसे बेहतरीन कपड़ा आपको मालूम है इस देश में ढाका में मलमल बनती थी इस देश में सूरत में मलमल बनती थी इस देश में मालवा में मलमल बनती थी मलमल एक खास तरह का कपड़ा होता है वो कपड़ा इतना बेहतरीन बनाया जाता है कि कपड़े का 15 मीटर लंबा थान तह करते जाओ तह करते जाओ तह करते जाओ तो माचिस की एक डिब्बी में आ जाता 15 मीटर का था इस क्वालिटी की हम कपड़े में बुनाई करते थे और ये सारी बुनाई हाथ से होती थी मशीने नहीं थी ये क्वालिटी का कपड़ा हम बनाते थे आपने कई बार सुना होगा कि भार, भारत के मलबल का कपड़ा पंद्रह मीटर लंबा एक अंगूठे में से अंगूठी में से खींच के निकालो तो पूरा थान पार हो जाता। इस क्वालिटी का कपड़ा बनाते और ये कपड़ा दुनिया के छप्पन देशों के बाजारों में बिकता था सबसे ज्यादा ये कपड़ा बिकता था यूरोप में फिर बिकता था अफ्रीका में फिर बिकता था लेटिन अमेरिका में और हमारा जब कपड़ा बिकता था ना बाजारों में दुनिया में तो उसके प्रमाण है मेरे पास कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पलडे में रखा जाता था और उसके वजन के बराबर सोना दूसरे पलड़े में रखा जाता था वजन के बराबर सोना हमें मिलता था कपड़ा बेचने पर हमने तीन हजार साल दुनिया को कपड़ा पहनाया और उसके बदले में सोना कमाया सोना लूटा नहीं अपनी मेहनत से सोना हमने कमाया यूरोप के इतिहास को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो रोम साम्राज्य वहां सबसे पुराना साम्राज्य रहा रोमन एम्पायर में पहले राजा से लेकर आखिरी राजा तक सबने भारत का ही कपड़ा पहना रोमन एम्पायर की जो रानियां होती थी वो सब भारत के कपड़े पहनते थे अंग्रेजों के राजा रानी भी भारत का कपड़ा पहनते थे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं एक बार अंग्रेजों के राजा के बारे में लंदन की पार्लियामेंट में बहस हुई और बहस इस बात की हुई कि अंग्रेजों का राजा भारत का कपड़ा पहनता है उसकी पत्नी भारत का कपड़ा पहनती है तो हम भारत को गुलाम कैसे बनाएं? माने हमारे कपड़े पहनकर ये लोग रहते थे क्यों क्योंकि उनके कपड़ा नहीं होता था कपड़ा क्यों नहीं होता था क्योंकि कपास नहीं होती थी कपास क्यों नहीं होती क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी नहीं जो कपास कर सके तो जब सारी दुनिया कपड़ों से मरहूम थी नंगी थी तब हम कपड़ा बनाते थे और दुनिया को कपड़ा पहनाते थे उसमें हमने सोना कमाया फिर कपड़ा अकेला नहीं था हम लोहा बेचते थे दुनिया में स्टील बेचते थे स्टील बनाने की परंपरा सबसे पुरानी भारत में है आपको सुनकर यह गर्व होगा कि सारी दुनिया को स्टील बनाना भारत ने सिखाया कच्चा लोहा उससे स्टील कैसे बनाया जाता है ये टेक्नोलॉजी दुनिया को भारत ने दी और स्टील दिया बनाकर भारत के स्टील से ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज बना करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो भारत के स्टील से जब जहाज बनाते थे तो वो जहाज 70 से 80 साल चलता था और वो ये कहते हैं कि, कि किसी दूसरे देश के स्टील से जहाज बनाओ तो पंद्रह साल में ही खराब हो जाता है इस क्वालिटी का स्टील हम बनाते थे भारत के स्टील की विशेषता पता है क्या थी जंग नहीं लगता था उसमें यह विशेषता थी ऐसा स्टील दुनिया में हमने बनाया जंग नहीं लगता था और उसके प्रमाण अभी तक मौजूद हैं। दिल्ली के पास महरोली नाम के गांव में चले जाइए एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है जिसमें जंग नहीं लगा सैकड़ों साल से है मैं अभी अभी कासगंज गया था भारत स्वाभिमान की एक सभा में कासगंज में मैंने एक महादेव का मंदिर देखा जिसमें 500 साल पुराना घंटा लटका हुआ है जिसमें जंग नहीं लगा है अभी तक इत, इस क्वालिटी का स्टील हम दक्षिण भारत में लौह स्तंभ है जिनमें जंग नहीं लगा यह स्टील हमने बनाया और बेचा और उसके बदले में सोना कमाया लोहा बेचकर हमने सोना कमाया कपड़ा बेचकर हमने सोना कमाया हम ईंट बेचते थे दुनिया में ककैया ईट होती है जो बहुत पतली होती है और उसी ईस की ईंट की स्ट्रेंथ हजार साल होती है उस ईट से बने हुए मकान हजार हजार साल तक नहीं टूटते भारत के राजा महाराजाओं के जो किले बने हुए हैं ना वो पतली ईट के हैं अभी भी सुरक्षित और ईंट से ईट को जोड़ने के लिए एक मटीरियल हम बनाते थे चूना अभी तो बनता है सीमेंट पहले बनता था चूना चूने और सीमेंट में जमीन आसमान का अंतर है सीमेंट अच्छे से अच्छा आप लगाओ मकान की दीवार में दो तीन दिन में ही क्रैक आ जाएगा और चूना खराब से खराब लगाओ सौ साल तक क्रैक नहीं आएगा दीवार टूट सकती है क्रैक नहीं आएगा इस क्वालिटी का चूना बनाते थे हमारे तो कई किले अभी भी हैं जिनको आप देख सकते हो जयपुर के पास आमिर नाम का एक छोटा सा शहर है आमिर का किला देखने जाओ तो चूने की जो दीवार है ना वो शीशे की तरह से चमकती है इस क्वालिटी का चूना है ये चूना हम एक्सपोर्ट करते थे ईंट एक्सपोर्ट करते थे हम लोहा एक्सपोर्ट करते थे हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे मसाले एक्सपोर्ट होते थे खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट होती थी ऐसे सैकड़ों चीजों को हमने निर्यात किया और बदले में सोना कमाया तीन हजार साल हम ये करते रहे इसलिए इतना सोना आया इस देश में कि ये देश सोने की चिड़िया नाम से सारी दुनिया में विख्यात हो गया तब मैं मैक कह रहा है आई है सीन ए पर्सन हु इज ए बैगर एन थीफ इन दिस कंट्री इंडिया और वो कहता है घर घर में मैं घुसा तो सोने के सिक्कों का ढेर ऐसा है इतना धन धान्य संपन्नता वाला देश गरीब कैसे हुआ गरीबी आई तब जब अंग्रेजों ने ये धन देखा संपत्ति देखी और उनको लालच आया और उन्होंने इस देश को लूटना शुरू किया तब गरीबी आना शुरू हुई अंग्रेजों ने भारत के धन संपत्ति की लूट सोलहवीं शताब्दी से की थी और वो कैसे की थी भारत के पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने के लिए और ये हमारे जहाज अफ्रीका तक जाते थे अफ्रीका जाने के लिए बीच में लंदन से गुजरना पड़ता है इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो समुद्र के किनारे है और अफ्रीका जाने वाले रास्ते पर है तो भारत के जितने पानी के जहाज जाते थे उन सबको लंदन के नजदीक से गुजरना पड़ता था और अंग्रेज उन पानी के जहाजों को लूटा करते थे सोलहवीं शताब्दी उन पानी के जहाजों को लूटने के लिए छोटे छोटे समूह बनाए थे उन्होंने ग्रुप बनाए थे लुटेरे समूह थे उनके गुंडे बदमाशों के समूह उन्होंने बनाए थे और भारत से गए हुए पानी के जहाजों को जब वो लूटा करते थे तो बहुत संपत्ति मिलती थी उनको तो ये लुटेरे समूह जो हुआ करते थे इंग्लैंड में इन लोगों ने आपस में एक फैसला किया कि भारत से आने वाले पानी के जहाजों पर अगर इतना धन और संपत्ति है तो हम भारत में ही क्यों ना चलें लूटने के लिए जहां पर यह खजाना है सारा का सारा तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई इस काम के लिए और कंपनी का नाम भी रखा ईस्ट इंडिया दोनों ही ये नॉन इंग्लिश शब्द हैं। अंग्रेजों को यह नाम रखने की जरूरत नहीं थी वो कंपनी का नाम रखते तो कोई अंग्रेज नाम रखते इंडिया नाम क्यों रखा और ईस्ट क्यों रखा पूर्व की तरफ आना था उनको इसके लिए और इंडिया रखा क्योंकि भारत ही आना था उनको और यह कंपनी जब बनी पंद्रह में तो इस कंपनी की इनिशियल पेड अप कैपिटल शून्य थी जीरो थी ऐसी अद्भुत कंपनी बनी जिसका इनिशियल पेड अप कैपिटल ही नहीं था कुछ और इस कंपनी को बना जब अंग्रेजों के राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तो राजा से कहा गया कि आप इसको लाइसेंस दो कंपनी को हम भारत जाके लूट करना चाहते हैं तो राजा ने कहा कि लूट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा तो इन्होंने कहा कंपनी वालों ने कि कुछ हिस्सा हम आपको भी देंगे तो राजा ने कहा ठीक है तो राजा को भी लूट का हिस्सा मिलेगा कंपनी वालों को भी फायदा होगा इसके लिए उस कंपनी को लाइसेंस दिया गया और वो भारत में आए अब भारत में आए तो उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया कि ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी है हम ट्रेडिंग का क्या मतलब निकालते हैं व्यापारी कंपनी इंग्लैंड में ट्रेडिंग का मतलब कुछ और है सोलहवीं शताब्दी की अंग्रेजी की डिक्शनरी मैंने ढूंढी तो उसमें पता चला ट्रेड का माने होता है प्लंडरिंग प्लंडरिंग माने लूटमार हम ट्रेड का मतलब समझते रहे व्यापार अंग्रेजों के यहां सोलहवीं शताब्दी में ट्रेड का मतलब होता था लूटमार तो वो कंपनी लूटमार करने वाली कंपनी थी और भारत में घुसी तो हमने सोचा ये व्यापार करने वाली कंपनी है इसी दुविधा में जहांगीर नाम के राजा ने लाइसेंस दे दिया उस कंपनी को और उस कंपनी ने सूरत शहर में जाके अपना अड्डा जमाया और सूरत को लूटा लूट कर धन मिला वो धन से सेना बनाई फिर और लूटा फिर और धन मिला फिर और सेना बनाई फिर और लूटा ऐसे करके लूट बढ़ती गई सेना बड़ी होती गई फिर एक दिन उनको लगा कि भारत में तो भरपूर धन मिल रहा है लूट का क्यों ना यहां पर राज्य किया जाए और फिर उन्होंने राज्य बनाकर लूटा जब तक अंग्रेजों का राज्य नहीं बना था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे ही लूटा जब राज्य उनका स्थापित हो गया तो उन्होंने कानून बनाकर इस देश को लूटा एक तरीका होता है किसी के घर में घुस जाओ लूट के सब ले आओ तो वो चिल्लाएगा कि मेरी लूट हो रही है दूसरा तरीका होता है कि लूटने का कानून ही बना दो तब कौन चिल्लाएगा तब तो हर आदमी कहेगा लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है भले उसमें लूट हो आपकी ये तरीके होते हैं लूटने के दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा देने वाले दो शब्द हैं लॉ एंड ऑर्डर अंग्रेजों ने इन्हीं दोनों शब्दों का उपयोग किया लॉ एंड ऑर्डर आपकी कोई जेब काटे आप चिल्लाओगे जी मेरी क्यों जेब काट और जेब काटने का कानून बना दिया जाए आप क्या कर लोगे और काटने वाला यही कहेगा जी मैं तो कानून का पालन कर रहा हूं मैं तो पूरी ईमानदारी से कानून का पालन कर रहा हूं यही कहेगा कि नहीं तो वो पूरी ईमानदारी से कानून का पालन कर रहा है माने पूरी ताकत से लूट रहा है आपको और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून है तो अंग्रेजों ने 100 साल तक तो बिना कानून के लूटा फिर कानून बनाकर लूटा इस देश को जब अंग्रेजों ने बिना कानून के इस देश को लूटा था तब समय का एक उदाहरण बताता हूं एक रॉबर्ट क्लाइव नाम का अंग्रेज था इस देश में प्लासी का युद्ध लड़ा उसने सत्रह में वो सारी कहानी आप जानते हैं इसलिए मैं रिपीट करना नहीं चाहता लेकिन जो आप नहीं जानते वो बताना चाहता हूं प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सैनिकों की संख्या साढ़े थी और भारत जिसके खिलाफ ये युद्ध लड़ा जा रहा था उसके सैनिकों की संख्या अठारह हजार थी अब कोई किसी से यह कहे कि अंग्रेजों के साढ़े तीन सैनिक और भारत के अठारह हजार सैनिक कौन जीतेगा तो निश्चित रूप से आप कहोगे भारत जीतेगा और जीतना भी चाहिए लेकिन इस युद्ध में भारत हारा था और इंग्लैंड जीता था साढ़े तीन सैनिक होने के बावजूद इंग्लैंड जीता था कारण क्या था उस युद्ध में भारत की तरफ से जो सेनापति था सेना का उसका नाम था मीर जाफर और अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव को मालूम था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा और मीर जाफर को कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के साथ एक समझौता किया था और उस समझौते में मीर जाफर को यह कहा गया था कि तुम युद्ध में अंग्रेजों की मदद करो तो हम तुमको बंगाल का राजा बनाएंगे और एक करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे तो मीर जाफर एक करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के लालच में और बंगाल के राजा बनने के लालच में बिक गया था और उसने देश से गद्दारी की थी और गद्दारी यह की थी कि उसने भारत के अट्ठारह हजार सैनिकों का सरेंडर अंग्रेजों के साढ़े तीन सौ सैनिकों के सामने करा दिया था यह है सच्चाई युद्ध की भारत हार गया इंग्लैंड जीत गया रॉबर्ट क्लाइव ने जब वो युद्ध जीत लिया तो 18,000 सैनिकों को अपने पास मिला लिया और उन 18,000 सैनिकों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव ने एक लॉन्ग मार्च किया प्लासी से लेकर मुर्शिदाबाद तक मुर्शिदाबाद उस समय कलकत्ता के विकल्प में राजधानी था बंगाल की राजधानी था और प्लासी से थोड़ा दूरी पर था तो रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध जीत लिया सैनिकों को लेकर एक मार्च निकाला उस मार्च के बारे में रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं युद्ध में जीतने के बाद 18,000 भारतीय सैनिकों को बंदी बनाकर एक लॉन्ग मार्च पर निकला प्लासी से मुर्शिदाबाद तो मैं घोड़े पर आगे आगे चलता था मेरे पीछे पीछे साढ़े तीन तीन सैनिक चलते थे वो अंग्रेज थे उनके पीछे अठारह भारत के सैनिक चलते थे और उन्हीं में मीर जाफर भी चलता था इस मार्च के पूरे रास्ते में रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि हजारों भारतवासी सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर हमारा जुलूस देखते थे और वो डायरी में लिखता है कि ये भारतवासी हमारे जुलूस पर तालियां बजाते थे अगर इन भारतवासियों ने मेरे जुलूस पर ताली नहीं बजाई होती और पत्थर का एक एक टुकड़ा उठाकर मुझे मारा होता तो भारत का इतिहास सत्रह में ही बदल गया होता कितनी गहरी बात उसने कही है हमने अंग्रेजों को पत्थर उठा के नहीं मारा उनके जुलूस पर हमने तालियां बजाई हमने इस देश में मीर जाफर जैसे गद्दारों को देखा जिसने कुछ सोने के लालच में देश को बेच दिया विदेशियों के हाथ इसलिए यह देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ और लूट का शिकार हुआ फिर उस रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा क्योंकि तो वो राजा हो गया बंगाल का लूटा उसने लूटा हुआ धन लेके वो लंदन गया लंदन की पार्लियामेंट में रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर एक मुकदमा चला उसके ऊपर केस हुआ क्रिमिनल केस हुआ आप पूछेंगे क्यों क्योंकि उसने जितना धन लूटा भारत में उस धन को उसने बंटवारा नहीं किया अकेला हजम कर गया शर्त यह थी कि जो धन लूट का मिलेगा उसमें राजा को भी देना है इंग्लैंड की पार्लियामेंट को भी देना है और बचा अपने पास रखना है रॉबर्ट क्लाइव ने किसी को कुछ नहीं दिया अकेला हजम कर गया इसलिए केस चला मतलब अगर वो लूट का बंटवारा चल करता तो केस नहीं चलता भ्रष्टाचार यहां से पैदा हुआ रॉबर्ट क्लाइव इस देश में भ्रष्टाचार की अम्मा था उसने बीज बोया इस देश में भ्रष्टाचार ले गया धन लूट का बटवारा किया नहीं तो मुकदमा चला मुकदमे में उससे जो सवाल पूछे गए वो बहुत लंबे हैं मैं एक ही सवाल को कहूंगा उससे पूछा गया कि तुम भारत से कितना धन लूट कर लाए तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा मुझे पता नहीं कितना लाया तो फिर पूछा गया बताओ अंदाजा बताओ तो उसने कहा मैंने गिना नहीं तो नहीं गिना है तो फिर भी बताओ तो उसने कहा कि आप सोचो तो ये सोच लो कि भारत से लूट का धन लाना आसान काम नहीं था क्योंकि भारत से लूट का धन लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हडकंप मच गया उसको पूछा गया तुम लाए क्या हो तो उसने कहा सोने के सिक्के लाया चांदी के सिक्के लाया हीरे जवाहरात लाया मोती पन्ना माणिक लेके आया इन सबको लाने के लिए पानी के नौ जहाज किराए पर लेने पड़े इतना लूट का धन अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने लिया इस देश में फिर उसको एक सवाल पूछा गया कि ये जो तुम लूट का धन लाए पानी के 900 जहाज किराए पर लेकर एक जहाज में कितना धन आता है तो उसने कहा कि एक जहाज में 60 से 70 मीटरिक टन सोना आता है ऐसे 900 जहाज में लेके आया सत्तर हजार किलोग्राम सोने से भरा हुआ एक जहाज ऐसे 900 जहाज लेके गया रॉबर्ट क्लाइव इस सोने को आज के हिसाब से अगर हम तौलना शुरू कर दें आज सोने की कीमत सोलह हजार रुपए का 10 ग्राम है आज के हिसाब से तौलना शुरू कर दें तो 300 लाख करोड़ रुपए का सोना निकलता है अकेला रॉबर्ट क्लाइव ले गया और रॉबर्ट क्लाइव कोई अकेला नहीं था जो लूट कर गया और भारत का लूट का अध्याय बंद हो गया रॉबर्ट क्लाइव गया उसको बाद में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने फांसी की सजा दी क्योंकि लूटा और पैसा बांटा नहीं फांसी की सजा होने से पहले उसने अपने आप को गोली मारी और सुसाइड किया था फिर रॉबर्ट क्लाइव के बाद एक दूसरा रुटेरा आ गया उसका नाम था वॉरन हेस्टिंग्स उसने लूटा फिर वॉरिन के बाद तीसरा लुटेरा आ गया कॉर्न वॉलिस उसने लूटा फिर कॉर्न के बाद चौथा लुटेरा आ गया करजन उसने लूटा फिर करजन के बाद पांचवां लुटेरा आया विलियम वेंटिंग उसने लूटा फिर उसके बाद पैथिक लॉरेंस आया उसने लूटा ऐसे चौरासी अंग्रेज लुटेरे आए इस देश में और लूटते ही रहे इस देश को और उन्होंने जो लूटा उस धन को जब वो लंदन ले गए तो हम गरीब हो गए और हमारे लूट के पैसे से वो अमीर हो गए हमारी गरीबी का यही एकमात्र कारण है और कोई कारण नहीं आप इसको सामान्य रूप से यह समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका घर कोई लूटे तो आपका घर गरीब होता है तो देश को कोई लूटे तो देश गरीब होता है हमारा देश इसलिए गरीब हुआ और भारत में जो इलाका आपको सबसे ज्यादा गरीब दिखाई देता है उड़ीसा में बंगाल में बिहार में बंगाल बिहार उड़ीसा की गरीबी के बारे में मैं कल्पना नहीं करता था मेरे जीवन में जब तक मैं वहां गया नहीं ये कौन बच्चा है बहन जी माता जी किसका है ये गरीबी के बारे में मुझे कल्पना नहीं थी बंगाल बिहार उड़ीसा में मैं पहली बार जब कालाहांडी जिले में गया एक व्याख्यान देने के लिए काला भारत का सबसे गरीब जिला कहलाता है तब मुझे अंदाजा लगा कि गरीबी कितनी है कालाहंडी में जब मैं व्याख्यान देने के लिए गया तो मेरी सभा में तीन लोग आए एक मैं खुद एक माइक लगाने वाला और एक गरीब बिछाने वाला तीन लोग आए थे हम तीन लोग थे मैं खुद बोलूं और सुनूं और दो लोग वो थे फिर मैंने माइक वाले को पूछा भैया ये क्यों नहीं आए लोग सुनने के लिए उसने कहा आप चिंता मत करो भाषण करो वो सुनेंगे मैं पूछा वो कैसे उसने कहा घर में बैठ के सुनेंगे मैं कहा जब घर में बैठ के सुन सकते हैं तो मेरे सामने भी सुन सकते हैं तब उसने गंभीरता से कहा कि वो आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है मैंने कहा मुझे उनका घर दिखाओगे उन्होंने कहा चलो तो वो ले गया मुझे सरपंच के घर में सरपंच का घर देखा तो टूटी हुई झोपड़ी दस बाई दस की मैंने दरवाजा खटखटाया सरपंच की पत्नी बाहर आई मैंने कहा आपके पति से मुझे कुछ काम है तो उसने कहा थोड़ी देर इंतजार करो थोड़ी देर के बाद जब उसका पति बाहर आया तो मैंने देखा पति वही कपड़ा लपेट कर बाहर आया था जिसको पत्नी लपेट के बाहर आई थी ऐसी गरीबी में इस देश के करोड़ों लोग रहते हैं और जब अंग्रेजों की लूट के दस्तावेज मैंने पढ़े तब पता चला कि सबसे ज्यादा लूट उसी क्षेत्र में अंग्रेजों ने की है उड़ीसा में बंगाल में बिहार में झारखंड में इसलिए सबसे ज्यादा गरीबी भी वहीं दिखाई दे तो गरीबी का ऐतिहासिक कारण है हमारी लूट हुई है अब अंग्रेजों ने एक तो लूट की गैरकानूनी तरीके से जैसे रॉबर्ट क्लाइव का मैंने उदाहरण दिया दूसरी लूट की कानून बनाकर कानूनी तरीके से अंग्रेजों की संसद में एक बार बहस हुई थी कि भारत को लूटने के लिए क्या क्या कानून बनाए जा सकते हैं तो विलियम विल्वर फोर्स नाम का एक अंग्रेज था वो पार्लियामेंट में कह रहा है कि भारत को लूटने के लिए कई तरह के कानून बनाए जा सकते हैं जैसे भारत में उद्योग ज्यादा चलते हैं उत्पादन बहुत होता है और दुनिया भर के बाजारों में वो सामान बिकता है तो भारत में जो उत्पादन हो रहा है वहीं पर एक टैक्स हम लगा दें और वहीं से लूटना शुरू कर दें। तो अंग्रेजों ने भारत के उत्पादन पर टैक्स लगा के लूटना शुरू किया था जिसको उन्होंने नाम दिया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जब अंग्रेजों ने पहली बार यह टैक्स लगाया अठारह के आसपास तो साढ़े तीन परसेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई माने सौ रूपये का सामान हम उत्पादन करें तो 350 रुपए अंग्रेजों को देना पड़े टैक्स में फिर थोड़े दिन के बाद अंग्रेजों की संसद में बहस हुई और उस पर यह बात आई कि भारत के जो व्यापारी उद्योग चलाते हैं और माल बनाते हैं उनके माल बनाने पे हमने टैक्स लगा दिया अब ये माल जो बेच रहे हैं इसके बेचने पर भी टैक्स लगा दो यहां से लूट लो तो उन्होंने सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया और वहां लूटना शुरू किया फिर थोड़े दिन में अंग्रेजों की संसद में फिर बहस हुई और उन्होंने कहा कि भारत के व्यापारी जो बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मुनाफा कमा रहे हैं तो इनके मुनाफे पर टैक्स लगा दो और वहां लूटो तो उन्होंने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट बना के वहां लूटना शुरू किया फिर बात आई एक दिन पार्लियामेंट में तो यह तय हुआ कि भारत का व्यापारी कुछ भी बनाएगा कुछ भी बेचेगा तो सड़क के रास्ते लेके जाएगा तो सड़क पर लूट लो उसको तो रोड टैक्स लगा के लूटा फिर सड़क पर कोई पुल बना दिया उस पर से जा रहा है तो टोल टैक्स लगा के लूटा फिर जहां पर माल बना रहा है वहां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगा के लूटा फिर जहां से माल लेके जा रहा है उसको एग्जिट टैक्स लगा के लूटा फिर जहां माल लेके आ रहा है उसको एंट्री टैक्स लगा के लूटा ऐसे तेईस तरह के टैक्स लगा के अंग्रेजों ने ऑफिशियली लूटा इस देश को आपको अंदाजा है जब अंग्रेजों ने पहली बार इनकम टैक्स लगाया तो नाइन्टी था माने सौ रूपये की आमंदनी करो सत्तानवे रूपये अंग्रेजों को दे दो इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज कितना था सौ का उत्पादन करो साढ़े तीन सौ रूपये दे दो सेंट्रल सेल्स टैक्स कितना था एक सौ बीस से एक सौ अस्सी प्रतिशत रोड टैक्स टोल टैक्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस वो अलग थे तो ऑफिशियली लूटा फिर अंग्रेजों ने और ये कम से कम 1840 से 1947 तक माने 107 साल जम के लूटा और अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि एक साल में लगभग उन्होंने उस जमाने के हिसाब से तीन अरब डॉलर लूटा ऑफिशियली तीन अरब डॉलर को इस समय के नोट के हिसाब से अगर आप गिनना शुरू करें इस समय एक डॉलर पचास रुपए का है और एक अरब में सौ करोड़ होता है तो तीन सौ करोड़ डॉलर में पचास का गुणा कर लीजिए ऑफिशियली ये लूटा और लूट लूट के लूट लूट के देश को खाली कर दिया वैसे तो अंग्रेजों के पहले भी यह देश लूटा महमूद गजनबी ने लूटा सोमनाथ का मंदिर सत्रह बार लगातार लूटा एक ही मंदिर को सत्रह बार लूटा मतलब मंदिर में संपत्ति इतनी थी कि उसको लूटने में सत्रह बार लगा आना पड़ा मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा इस देश को अहमद शाह अब्दाली ने लूटा इस देश को तैमूर लंग ने लूटा इस देश को नादिर शाह ने लूटा इस देश को लूट का इतिहास इस देश में पुराना है और जब लूट होती है किसी देश की तो वो देश गरीब ही होता है तो हमारी गरीबी का ये कारण है अब एक महत्वपूर्ण बात कि जब भारत की में लूट हुई और लूट होकर ये देश गरीब होने लगा भुखमरी का शिकार भुखमरी कैसे आई हमारे उद्योगों पे टैक्स लगाए अंग्रेजों ने तो वस्तुएं महंगी हो गई तो दुनिया के बाजार में जो हम तैतीस निर्यात करते थे वो निर्यात हमारा घटता गया वस्तुएं महंगी होती गई निर्यात घटता गया निर्यात घटता गया तो कारखाने बंद हो गए कारखाने बंद हो गए तो जो कारीगर काम करते थे वो बेरोजगार हो गए और वो बेरोजगार हुए तो फिर भुखमरी का शिकार हुए इसलिए भुखमरी आई बेरोजगारी आई एक बात आप जानते हैं कि जब बहुत ज्यादा हमारे देश में कपड़ा बनाने वाले कारीगर थे ना और अंग्रेजों को उनसे चिड़ होती थी तो अंग्रेज उनके अंगूठे काट लिया करते थे ताकि वो कपड़ा ही ना बुन सके क्योंकि कपड़ा बुनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंगूठे की होती है आपके पास चारों उंगलियां हो और अंगूठा ना हो आप कपड़ा नहीं बुन सकते तो अंगूठा काट लेते थे अंग्रेज हजारों लोगों के अंगूठे काटे हैं उसके प्रमाण तो ऐसे जो लूट मचाई उन्होंने उसमें ये देश गरीब होता चला गया और अंग्रेजों के पहले जो लूट मची इस देश में उसमें गरीबी आई तो भारत के क्रांतिवीरों को यह लगा कि अंग्रेजों को भगाना चाहिए तो भारत की लूट बंद हो जाएगी इसलिए भारत के क्रांतिवीरों ने संगठन खड़ा किया अंग्रेजों के खिलाफ नाना साहब पेशवा तातिया टोपे झांसी गिरानी लक्ष्मी बाई नाना फड़नबीस वासुदेव बलवंत फड़के ऐसे सात लाख बत्तीस हजार क्रांतिकारियों ने संगठन खड़ा किया अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा उसी को आप कहते हैं आजादी का पहला संग्राम उस युद्ध में थोड़े समय तक क्रांतिकारी जीते बाद में अंग्रेज जीत गए फिर उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ फिर तीसरा हुआ फिर चौथा हुआ ऐसे सात युद्ध लड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से तब जाकर 1947 में आजादी मिली लेकिन इस 47 की आजादी तक आते आते सात लाख बत्तीस हजार क्रांतिवीर शहीद हो गए ऐसी लड़ाई हुई अब शहीद हो गए शहादत हो गई देश आजाद हो गया आजादी के बाद सबको ये लगा कि अब इस देश की लूट बंद हो गई तो थोड़े दिन में देश फिर अमीर हो जाएगा समृद्धशाली हो जाएगा गरीबी खत्म हो जाएगी भुखमरी खत्म हो जाएगी बेकारी खत्म हो जाएगी लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था क्रांतिवीरों को ये नहीं मालूम था कि जिन गोरे अंग्रेजों को वो भारत से भगा रहे हैं इसी देश में काले अंग्रेज पैदा हो जाएंगे जो देश को लूटेंगे अब हमारे देश में क्या स्थिति है वर्तमान में गोरे अंग्रेजों की लूट बंद हो गई अब काले अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई काले अंग्रेज माने हमारे देश में मुख्यमंत्री हमारे देश के वित्त मंत्री हमारे देश के वाणिज्य मंत्री, मंत्री हमारे देश के तमाम मंत्री और उनके साथ काम करने वाले अधिकारी अब इन्होंने लूट मचा रखी है पिछले तिरसठ साल से और इन काले अंग्रेजों ने कुछ गोरे अंग्रेजों से कम नहीं लूटा है इस देश को हमारे देश में जो काले अंग्रेज आज लूट रहे हैं भ्रष्टाचार और घूसखोरी के माध्यम से एक उदाहरण देता हूं एक मधु कोड़ा नाम का काला अंग्रेज इस देश में है झारखंड नाम के सबसे गरीब राज्य में वो लुटेरा है सबसे गरीब राज्य है झारखंड अब झारखंड जैसे गरीब राज्य में वो व्यक्ति दो साल मुख्यमंत्री रहा और दो साल के मुख्यमंत्री काल में उसने 5600 करोड़ रुपए लूट लिया अब आप अंदाजा लगाइए कि मधु कोड़ा दो साल सबसे गरीब राज्य का मुख्यमंत्री होकर अगर 5600 करोड़ लूट सकता है तो भारत के सबसे अमीर राज्यों में जो 15-15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने कितना लूटा होगा यहां हरियाणा में उदाहरण है दूर कहां जाए आपके ही राज्य के उदाहरण है कितने बड़े बड़े लूटखोर यहां बैठे हुए हैं हरियाणा में मैंने भारत में देखा उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम कि ये जो लूटखोर नेता और भ्रष्ट अधिकारी हैं 20 साल पहले तक इनकी जिंदगी को अगर आप देखो तो किसी के पास टूटी साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए आज एक एक के पास पचास हजार करोड़ की संपत्ति है साठ हजार करोड़ सत्तर हजार करोड़ मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि परम पूजनीय स्वामी जी का मुझे सख्त निर्देश है कि नाम लेके मत बोलो तुम जब समय आएगा तब नाम लेंगे मैं इशारे से बताता हूं आप सब समझ जाएंगे एक बहुत बड़ा लुटेरा इस देश में भ्रष्ट मंत्री है महाभ्रष्ट केंद्र सरकार में कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है आज इस देश में महाराष्ट्र में कई बार मुख्यमंत्री रह चुका है उसकी लूट का अंदाजा अगर आप लगाना चाहो तो अंदाजा ऐसे लगाओ कि 20 साल पहले उसके पास टूटी साइकिल नहीं थी घर में आज बंबई से पूना के बीच की दूरी 180 किलोमीटर की है इस दूरी में जितने गांव पड़ते हैं उन गांव की हजारों एकड़ जमीन उस अकेले ने लूट के खाई हुई है ऐसे ऐसे खोर हैं इस देश में। मैं और एक नेता की कहानी बताता हूं 20 साल पहले वो नेता नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था आज वो मंत्री है महाराष्ट्र में और केंद्र में भी मंत्री रह चुका है आज उसकी प्रॉपर्टी 40000 करोड़ से ज्यादा की की। 15-20 साल पहले एक नेता था मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पालक और मैथी बेचता था आज उसकी प्रॉपर्टी 35000 हजार करोड़ की है खाली मुंबई में ऐसे ऐसे लूटखोर नेताओं की संख्या अगर आप पूछोगे तो अस्सी हजार है जो लूट रहे हैं इस भारत माता को एक दो नहीं है अस्सी हजार है। कुछ तो इसमें नगर सेवक के स्तर पर है जो सबसे नीचा पायदान है लूट का नगर सेवक माने कॉर्पोरेटर और कुछ उसमें सबसे ऊंचे पायदान पर है चीफ मिनिस्टर या केंद्र सरकार के मंत्री तो नगर सेवक से लेकर और वहां तक अस्सी हजार नेता हैं, जिनकी जन्म कुंडली इस समय मैं बना रहा हूं जिनके पास 20 साल पहले एक फूटी कौड़ी नहीं थी और अब हजारों करोड़ की संपत्ति है उनकी और ये नेता जो लूट रहे हैं देश को ये धन को ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं अंग्रेज लूट रहे थे इस देश को तो धन को, को, को ले जाकर लंदन में जमा कर रहे थे अब ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं देश को ये धन को ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं और हमारा लूटा हुआ धन स्विट्जरलैंड में चूंकि जमा हो रहा है इसलिए स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश है और हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिनती हो रही अब समझ में आया कि स्विट्जरलैंड सबसे अमीर क्यों है खेती उस देश में नहीं व्यापार उस देश में नहीं उद्योग उस देश में नहीं फिर भी सबसे अमीर देश क्योंकि भारत से लूटा हुआ धन वहां जमा हो रहा है स्विट्जरलैंड में कुछ बैंक हैं जिनकी संख्या एक दो तीन ऐसे छत्तीस है बैंक ऑफ ज्यूरिक बैंक ऑफ जीनीवा बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ऐसी छत्तीस बैंकें हैं उन बैंकों का नियम है कि दुनिया भर से कहीं भी लूट का पैसा लाके आप वहां जमा कर सकते हैं और वो बैंक वाले पूछते नहीं कि आप ये पैसा कहां से लाए दूसरा नियम है कि जो पैसा वहां जमा होता है उस पर वो बैंक ब्याज नहीं देते जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते हैं तो भारत के नेता जो धन जमा करते हैं उस पर पैसा नहीं मिलता ब्याज का उल्टा सर्विस चार्ज देना पड़ता तीसरा नियम है कि जो जमा करने वाले घूसखोर नेता मर गए तो बैंक उनका पैसा हड़प लेती है किसी को नहीं देते और भारत में ऐसे सैकड़ों नेता हैं जो जमा करके मर गए मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं आप होशियार हैं तो समझ जाना नाम इसमें भी नहीं लूंगा महाराष्ट्र में एक चीफ मिनिस्टर हुए उन्होंने स्विस बैंक अकाउंट खोला और उनके एक वित्त मंत्री थे चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने मिलकर स्विस बैंक अकाउंट खोला स्विट्जरलैंड में और जॉइंट अकाउंट था उनका दोनों उसमें पार्टनर थे जिस व्यक्ति ने उनका अकाउंट खुलवाया वो अभी थोड़े दिन पहले सीबीआई की गिरफ्त में आया और वो जेल में बंद है अभी तो वो एक चीफ मिनिस्टर और एक फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने खोल दिया अब चीफ मिनिस्टर पैसे देता था फाइनेंस मिनिस्टर को और लेके जाता था वो जमा कराता था एक दिन क्या हुआ कि महाराष्ट्र के उस फाइनेंस मिनिस्टर ने सब पैसा निकाल लिया और अपने अकेले के नाम से सिंगापुर की बैंक में रख दिया और चीफ मिनिस्टर को नहीं बताया थोड़े दिन में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चली गई अब कुर्सी चली गई तो पैसे की जरूरत पड़ी तो चीफ मिनिस्टर साहब गए अपना अकाउंट चेक करने के लिए तो पता चला कि सारा पैसा गायब अब पैसा गायब तो मुश्किल हो गई फिर ढूंढा ढांडा पता चला कि वो सिंगापुर की बैंक में पहुंच गया पैसा फिर वो सिंगापुर गए सिंगापुर जब गए तो जिस बैंक में पैसा पहुंचा तो पता चला कि उनके ही मित्र ने जो फाइनेंस मिनिस्टर था सब अपने नाम से जमा कर लिया अब ये विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक वो साइन ना करे तो इन्होंने अपने मित्र को फोन फान किया होगा उसने मना कर दिया तो चीफ मिनिस्टर को सिंगापुर की बैंक में अटैक लिफ्ट में अटैक आया और उनकी डेड बॉडी सिंगापुर से मुंबई आई थी यह महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की कहानी फाइनेंस मिनिस्टर की कहानी जिस दिन परम पूजनीय स्वामी जी का आदेश होगा मैं दोनों के नाम खोल के बताऊंगा और कितने लूटे हैं उन्होंने धन संपत्ति वो भी बताऊंगा ये लूटवार ऐसे लोग हैं मुझे तो कई बार लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव मरा नहीं है उसकी आत्मा ही इन काले अंग्रेजों में प्रवेश कर गई ऐसे ही एक लुटेरा अंग्रेज है इस देश में काला अंग्रेज उसका नाम बता देता हूं क्योंकि इसकी परमिशन है मुझे उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह वो उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहा आईएएस अधिकारी उसके घर में अभी छापा पड़ा था सीबीआई का तो 480 करोड़ रुपए निकला घर में से उसने जिंदगी भर जो सर्विस की है ना उसका टीए डीए और एचआरए मिला 77 लाख बैठता है और उसके घर में से 480 करोड़ निकला जब पुलिस ने पूछताछ की सीबीआई ने पूछताछ की तो पता चला कि ये उसका एक घर है ऐसे 19 घर अभी और है माने लूटखोरी में नेता ही नहीं अधिकारी भी शामिल है और यह धन लूट लूट के जो ले जा रहे हैं इससे देश में गरीबी आ रही है हमारे नेता हमको ये समझाते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से देश गरीब हो रहा है जनसंख्या बढ़ने से नहीं लूट होने से ये देश गरीब हो रहा है जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है हम जब आजाद हुए तो 33 करोड़ थे अब हम 115 करोड़ हैं जनसंख्या साढ़े तीन गुनी बढ़ी है जब हम आजाद हुए तो चार करोड़ गरीब थे अब चौरासी करोड़ गरीब हैं गरीबी इक्कीस गुनी बढ़ी है जनसंख्या तो साढ़े तीन गुनी बड़ी है गरीबी इक्कीस गुनी इसलिए बढ़ी है कि लूट इस देश की इक्कीस गुनी बढ़ी है पिछले तिरसठ साल अब अंतर इतना ही है अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया सेंट्रल एक्साइज लगाया और लूटा पैसा और लंदन ले गए और ये काले अंग्रेज भी इसी टैक्स व्यवस्था के माध्यम से लूट रहे हैं पूरे पैसे को और स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए उनका नाम था श्री राजीव गांधी उन्होंने एक बार संसद में यह कहा था जिसको आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया इस देश में उन्होंने कहा था कि जब टैक्स का एक रुपया मैं गरीबों के पास भेजता हूं विकास के लिए तो पंद्रह पैसा ही पहुंचता है माने पिचासी पैसा बीच में लूट जाता है तो पूछा किसी ने संसद में कि कौन लूटता है तो राजीव गांधी ने बड़े साहस से कहा था हम लूटते हैं मनते हैं इस देश में और तब उन्होंने संसद में कहा था कि अब इस देश की संसद में नेता नहीं दलाल बैठे हैं और मुझे इन दलालों से मुक्त करना है भारत की राजनीति को यह मेरा संकल्प है यह राजीव गांधी ने कहा था लेकिन आप जानते हैं राजीव गांधी को ही मुक्त करा दिया इन्होंने दलाल तो वहीं के वहीं हैं। अब राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी संसद में है उसने एक दिन सनसनी मचा दी ये कहकर कि मेरे पिताजी के जमाने में तो एक रुपए में से पंद्रह पैसा पहुंच जाता था अब मेरे जमाने में तो पांच पैसा भी नहीं पहुंचता मैंने पंचानवे प्रतिशत लूट हो जाती है और ये लूट कितनी है अंदाजा लगाना हो आपको तो भारत सरकार का बजट राज्य सरकारों का बजट और नगर पालिकाओं का बजट तीनों मिलाके 20 लाख करोड़ का है साल का उसमें से 85 प्रतिशत अगर लूट रहा है तो 17 लाख करोड़ की लूट हो रही है हर साल और ये धन जाकर विदेशों में जमा हो रहा है अब स्विस बैंक एसोसिएशन ने थोड़े दिन पहले एक बात कही कि भारत के भ्रष्टाचारी नेताओं का हमारे यहां 1500 अरब डॉलर जमा है माने 75 लाख करोड़ रुपए भारत का लूट किया हुआ धन स्विस बैंकों में जमा है तब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हुआ है उस मुकदमे को राम जेठवलानी लड़ रहे हैं और आज मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे को स्वीकार कर लिया है एडमिट कर लिया है तक तो वो एडमिशन के स्टेज में था ये केस पिछले छह महीने से अब वो एडमिट हो गया है कल और सरकार को जवाब देना है कि ये 75 लाख करोड़ जो जमा है भारत के भ्रष्ट नेताओं का इसका डिटेल दो सुप्रीम कोर्ट को अब देखना है कि सरकार क्या करती इससे भी गंभीर एक बात कि जब ये मुकदमा हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में उसी समय एक चिट्ठी आई इस देश में जिसने विस्फोट कर दिया एक दुनिया में बहुत छोटा सा देश है उसका नाम है लिचेस्टन बहुत छोटा सा देश भारत के किसी गांव से भी छोटा उस देश में भी कुछ ऐसी बैंकें हैं जहां पर घुस का पैसा जमा होता है तो लिचेस्टन के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी लीक हो गई अखबारों में छप गई चिट्ठी में पता है क्या लिखा है लीचेस्टन का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि आपके भ्रष्ट नेताओं का जो खाता हमारे बैंकों में है इसको आप जल्दी बंद करा दो और वापस ले लो ये पैसा नहीं तो हम इन बैंकों को बंद करने वाले हैं अब प्रधानमंत्री की हालत खराब है करें क्या अगर लीचेस्टन की सरकार की माने और खाते जब्त करें तो उनकी सरकार जाती है क्योंकि घूसखोर लुटे तो उनके आसपास भी बहुत है और जो उनकी बात नहीं माने तो वो लीचेस्टल वाले सब खातों को सीज करके पैसे को लो लेंगे वो चिट्ठी लीक हो गई अखबारों में तो हमारे जैसे लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि स्विस बैंक के अलावा भी पैसा है बाहर के बैंकों में वो कितना है तो उसका अब तक जानकारी मिली है कि 35 लाख करोड़ और जमा है माने एक लाख करोड़ लूट का भारत का पैसा विदेशी बैंकों में है रॉबर्ट क्लाइव ने 300 लाख करोड़ लूटा था आज के हिसाब से हमारा 110 लाख करोड़ इन काले रॉबर्ट क्लाइवों ने लूट लिया पिछले तिरसठ साल अब ये धन जमा है और ऐसे ही देश लूटता रहेगा तो गरीबी ही आएगी अब मैं और एक गहरी बात कहने जा रहा हूं आपसे अंग्रेजों ने भारत में लूट करने के लिए एक सिस्टम बनाया था क्योंकि गुलामी जो आई थी ना वो एक सिस्टम से आई थी और लूट भी हुई थी तो वो एक सिस्टम से हुई थी सिस्टमेटिक लूट हुई है ऐसे ही नहीं हुई है हफेजार्डली सिस्टमेटिक लूट हुई है इनकम टैक्स का उन्होंने सिस्टम बनाया सेंट्रल एक्साइज का सिस्टम बनाया टोल टैक्स का बनाया रोड टैक्स का बनाया ये पूरे सिस्टम को अंग्रेजों ने बनाया लूटने के लिए दुर्भाग्य से यही सारा का सारा सिस्टम अभी भी चल रहा है इस देश में और एक बात कहता हूं आपसे अंग्रेजों ने जो लूट का सिस्टम बनाया इसमें कुछ अधिकारी नियुक्त किए उन्होंने अंग्रेजों ने कानून बनाया था सन 1860 में जिसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट इस कानून के आधार पर उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी उसको वो कहते थे कलेक्टर कलेक्टर का माने जो धन इकट्ठा करे अंग्रेजी का शब्द है ना सीओ डबल एलई सीटी कलेक्ट कलेक्टर माने इकट्ठा करना कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला क्या धन किससे भारत के लोगों से तो भारत के लोगों से धन इकट्ठा करके अंग्रेजों के कोष में जमा करे इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया था कलेक्टर और उसके लिए कानून था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आजादी के तिरसठ साल के बाद वही अधिकारी अब डीएम के नाम से पहचाना जाता है और हरियाणा में उसको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं वो अंग्रेजों के जमाने का कलेक्टर है कुछ बदला थोड़ी है हमने कानून भी वही है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट उसमें बस इतना ही एक शब्द बदला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट तो लूटने वाला कलेक्टर कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर बनाया अंग्रेजों ने और कमिश्नर शब्द आया है कमीशन से आपको एक सच्ची जानकारी दे रहा हूं ये जो कलेक्टर कमिश्नर अधिकारी होते थे ना अंग्रेज इनको तनखा नहीं देते थे उनकी लूट के हिस्से में से कमीशन फिक्स होती थी सैलरी नहीं मिलती थी उनको लूट के हिस्से से कमीशन मिलता था इसलिए कमिश्नर बनाया पांच कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर होता था फिर कमिश्नर के ऊपर सेक्रेटरी होता था पूरा सिस्टम खड़ा किया कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर होता था डिप्टी कलेक्टर के नीचे तहसीलदार होता था तो लूट का पूरा तंत्र अंग्रेजों ने खड़ा किया था अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं वो ये कि जिस लूट के तंत्र को अंग्रेजों ने खड़ा किया लूटने के लिए अगर वही तंत्र आजादी के तिरसठ साल के बाद भी चलेगा तो लूट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा और जिस तंत्र के कारण यह देश गरीब हुआ आजादी के तिरसठ साल के बाद भी अगर वही तंत्र चलेगा तो गरीबी ही उसमें से पैदा होगी और कुछ पैदा नहीं होगा ये हमारे देश की मजबूरी है या कम नसीबी है या दर्द भरी दास्तान है कि लूट का सिस्टम वैसे का वैसा ही अब उस लूट के सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ और सिस्टम बनाए थे एक जुडिशियल सिस्टम बनाया उन्होंने आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी को लेकर और उस जुडिशियल सिस्टम के बारे में खुद अंग्रेज कहा करते थे कि कभी भारतवासियों को न्याय नहीं मिले इसके लिए यह है वही आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी अब चल रहा फिर अंग्रेज बना के गए थे दूसरे कुछ सहयोगी सिस्टम उन्होंने खड़े किए एजुकेशन सिस्टम बनाया मैं कहा करता था कि भारत में हमको क्लर्क चाहिए जो अंग्रेज और भारतवासी दोनों के बीच में एजेंट के रूप से स्थापित हो बहुत होशियार नहीं चाहिए बहुत तेज नहीं चाहिए बहुत स्मार्ट नहीं चाहिए बाबू चाहिए क्लर्क चाहिए जो इस लूट के सिस्टम को चलाए उसके लिए शिक्षा लाई उसने वही क्लर्क बनाने वाली शिक्षा आज तक हम इस देश में ढोते चले आ रहे हैं इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पे चल रही है मैकोले शिक्षा अंग्रेजों ने उस लूट की व्यवस्था को पक्का करने के लिए पुलिस बनाई थी 1860 में पुलिस एक्ट लाया उन्होंने जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट वो पुलिस एक्ट आजादी के तिरसठ साल के बाद भी चल रहा है अंग्रेजों ने इस लूट की व्यवस्था को कायम रखने के लिए चौंतीस कानून बनाए थे दुर्भाग्य से वो सारे कानून अभी तक इस देश में चल रहे हैं लूट की व्यवस्था को ही मजबूत करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं तिरसठ साल से हम क्या कर रहे हैं कि लूट की इस व्यवस्था को नहीं बदल रहे हैं लूट करने वाले जो अधिकारी हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि आदि बदल रहे हैं हम वो नए नए लुटेरे पैदा हो रहे हैं व्यवस्था नहीं बदली हमने व्यवस्था को चलाने वाले कुछ नेताओं को बदला कुछ ऐसी कहानी है कि अंग्रेजों ने जो व्यवस्था की कार बनाई वो कार हमने नहीं बदली कार के ड्राइवर को बदलने की कोशिश की पिछले तिरसठ साल एक बार ड्राइविंग सीट पे पंडित नेहरू को बिठा दिया दूसरी बार ड्राइविंग सीट पे इंदिरा गांधी को बिठा दिया फिर राजीव गांधी को बिठा दिया फिर नरसिंह राव को बिठा दिया फिर मनमोहन सिंह देवगौड़ा इंद्र कुमार गुजराल और अभी अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े दिन तक थे कार वही चल रही है अंग्रेजों के जमाने वाली ड्राइवर बदल रहे हैं तो होने वाला क्या माने व्यवस्था हम वही चलाएं और उस व्यवस्था में लोगों को बदलते जाए लोग क्या कर लेंगे जब तक व्यवस्था नहीं बदलेंगे आप कितने भी ईमानदार आदमी को आप प्रधानमंत्री बना दो अगर सिस्टम वही है तो या तो सिस्टम में वो लूट करेगा नहीं तो वो सिस्टम उसको निकाल के बाहर फेंक देगा क्योंकि ये सिस्टम लूट को ही पसंद करता है और कुछ पसंद नहीं है इस सिस्टम आप जानते हैं इस अंग्रेजों के बनाए गए व्यवस्था तंत्र में भारत के कई ईमानदार लोग गए और सिस्टम ने उनको बाहर फेंक दिया क्योंकि वह लूट पसंद नहीं थे सिस्टम ने फेंक दिया उनको बाहर नहीं चलने दिया दो नाम तो आपके सामने हैं। एक थे श्री लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे श्री मुरारजी देसाई दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना तो धोती फटी हुई थी उनकी जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी और पता चला कि उनके पास दो ही धोतियां थी और दो ही कुर्ते थे जब वो प्रधानमंत्री बने तो किसी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री हो गए किसी ने क्या उनकी धर्मपत्नी ने कहा था अब तो नई धोती ले लो तो उनका यह कहना था कि करोड़ों भारत के किसान फटी हुई धोती जब तक पहनते रहते हैं मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जब घुसे सिस्टम में तो सिस्टम ने उनको बर्दाश्त नहीं किया निकाल के फेंक दिया मार डाला हत्या कर दी उनकी अब तक सारी दुनिया को यह बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी हृदय घात से और मैं बीसियों साल से यह चिल्ला रहा हूं मेरी पुरानी कैसेट अगर आप सुन लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो मरे नहीं थे हत्या की गई थी उनकी मर्डर था क्योंकि रूस में ताशकंद में जब वो गए पाकिस्तान से समझौता करने के लिए तो शाम तक वो स्वस्थ थे और रात को अचानक से मर गए तो भारत में जब रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो ये कहा गया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ हार्ट अटैक उनको हो नहीं सकता क्योंकि बीपी उनका नॉर्मल था शुगर उनको थी नहीं ब्लड प्रेशर उनको था नहीं हाइपर था नहीं हाइपोटेंशन था नहीं शुगर थी नहीं अटैक हो ही नहीं सकता कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था ट्राइगलीसराइड नॉर्मल थे जब वो गए थे तो उस समय उनके सारे चेकअप हुए थे उसकी रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज है वो सब मैंने देखी है वहां तो ये हुआ था कि रात में जब उन्होंने बातचीत पूरी की पाकिस्तान के साथ तो उनका एक रसोईया उनके साथ रहता था हमेशा जिसको वो साथ लेके जाते थे और उनका नियम था कि किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे वो रसोईये के हाथ का ही खाते थे उनके रसोईये का ताशकंद में अपहरण हुआ कुछ लोग उसको पकड़ के ले गए और उस रसोईये की जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को रसोईया बना दिया गया और शास्त्री जी अक्सर रात को दूध पीते थे खाना नहीं खाते थे अक्सर रात का खाना उन्होंने तब से छोड़ा हुआ था जब से अमेरिका के साथ उन्होंने एक समझौता रद्द किया था अमेरिका से आप जानते हैं लाल रंग का गेहूं आता था पीएल 480 योजना के तहत शास्त्री जी ने वो गेहूं लेना बंद कर दिया था तो देश में गेहूं की कमी आ गई थी तो देश के लोगों को शास्त्री जी ने अपील की थी कि गेहूं की कमी है और मैं अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं नहीं ले सकता तो सारा देश मेरी मदद करे सप्ताह में एक दिन लोग व्रत करें उपवास करें तो भारत के करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था ऐसे थे शास्त्री जी और जब लोगों को व्रत करवाया तो खुद भी व्रत करते थे तो शाम का खाना नहीं खाते थे खाली दूध पी के सोते थे तो रात को उनके दूध में जहर मिला दिया गया और किसने मिलाया नकली रसोईया जो उनका रखा गया असली रसोई का अपहरण करके और उनके असली रसोई की बाद में हत्या की गई थी ये सारे सबूत भारत सरकार के पास है लेकिन सरकार इनको लोगों को बताने से डरती है क्योंकि उस हत्या में ऐसे कई बड़े लोगों का हाथ है कि जिनके चेहरे खुल जाए तो शकल दिखाना मुश्किल हो जाएगा कारण एक ही था कि सिस्टम में शास्त्री जी फिट नहीं थे क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे ये सिस्टम ईमानदार लोगों को बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि ये लूट का सिस्टम है इसमें ईमानदार आदमी रह ही नहीं सकता और दूसरा उदाहरण मोरारजी देसाई का है जिनकी सरकार सवा दो साल भी नहीं चल पाई और गिरा दी गई तो लूट के सिस्टम में तो लुटेरा ही फिट बैठेगा आप ये जान लो कि इस लूट के सिस्टम में कोई 10 साल 15 साल 20 साल राज कर रहा है तो वो सिस्टम के साथ चल रहा है इसलिए 15-20 साल राज कर रहा है क्योंकि सिस्टम लूट रहा है तो वो भी लूट रहा है बस अंतर इतना है कि उसमें बंदरबांट हो रही है और सिस्टम के साथ जो अच्छे से बंदरबांट बांट कर लेगा उसी की नौकरी उसी की सिस्टम में डिमांड पंद्रह साल बीस साल तक रहेगी तो आप समझ लो कोई पांच साल मुख्यमंत्री रह गया कोई दस साल कोई पंद्रह साल कारण क्या उसने भी लूटा सिस्टम को भी दिया इसलिए रह गया ईमानदार को तो यह सिस्टम रहने ही नहीं देता अब हमारे सामने गंभीर प्रश्न है यक्ष प्रश्न है वो ये है कि ये लूट की व्यवस्था जैसे चल रही है इसको ऐसे ही चलने दिया जाए अंग्रेजों ने जो लूट का तंत्र बनाया इसको ऐसे ही बने रहने दिया जाए और जैसे अब तक लूटा है आगे भी ये देश लुटता रहे एक तो ये रास्ता है और हमारे देश में बहुत लोग हैं जो इस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं वो ये कहते हैं, तुमको क्या पड़ी है चलने दो ना जैसे चल बहुत लोग तो मुझे भी सुझाव देते तुम भी यार आ जाओ ना इसी सिस्टम में हम तो, बिना नाम के कहता हूं कि मुझे ऐसे बीसियों ऑफर आ चुके हैं कि हम तुमको एमपी बनाते हैं ना यहां से टिकट ले लो तुम भी आ जाओ ना इसमें राज्यसभा से ले लो लोकसभा से ले लो तुम्हारी चॉइस की टिकट ले लो मैं पूछता हूं फिर क्या उसने कहा कहीं से भी जीत जाओगे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है और वो ऑफर यही देते हैं आ जाओ तुम भी लूटो इसको हम लूट रहे तुम भी लूटो और वो लोग पता है मुझे क्या समझाते वो कहते तुम क्यों परेशान हो रहे हो व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे वो तो मुझे इतनी बड़ी फिलॉसफी समझाते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते हो तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे लगो ना लूटने में तुम भी हां बहुत बड़ी फिलॉसफी समझाते और श्रीकृष्ण का नाम लेके समझाते कि देखो हम नहीं कह रहे भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है भगवत गीता में कहा है क्यों व्यर्थ परेशान होते हो क्यों चिंता करते हो क्या लाए थे क्या ले जाओगे लूट रहा है लूटने दो आगे लूटेगा और भी लूट अच्छा होगा तो ऐसी फिलॉसफी के मानने वाले बहुत पाखंडी लोग हैं इस देश कुछ सफेद कपड़ों में है कुछ भगवे कपड़ों में हड़े बड़े बडे लुटेरे हैं मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं ये कठोर बात है मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं भगवे कपड़ों में जो एक एक शहर से दो दो करोड़ पांच पांच करोड़ दस दस करोड़ लूट ले जाते हैं कोई रामकथा कह के कोई कृष्ण कथा कह के कोई कोई कथा कहके कोई कोई कथा कह के और फिर उस पैसे को ब्याज पे चलाते हैं ऐसे हरामी लोग मैंने देखे हैं मेरी आंखों से ब्याज पे चलाते हैं उस पैसे बाजार में उनका पैसा ब्याज पे घूमता है आपसे वो पैसा इकट्ठा करते हैं आरती उतारते हैं आप उनके चरणों का पानी धो के पीते हैं और उनकी आरती की थाली में आप डालते हैं वो करोड़ों रुपए लेके जाते हैं राम की कथा कहते हैं राम के वन गमन का वर्णन करते हैं और उनके दुखों का वर्णन करते हैं और ऐसे दुख का वर्णन ढल ढल ढल ढल आंसू बहते हैं उनके आंख से मैंने देखा है राम के दुखों का वर्णन करते हैं राम को कितना कष्ट हुआ कितना दुख हुआ नंगे पांव चले ऐसे हुआ वैसे हुआ और उस वर्णन में आप भी रोते हैं वो भी रोते हैं लेकिन ये सारा खेल एयर कंडीशन मंच पे चलता है राम के दुखों का वर्णन करने के लिए एयर कंडीशन मंच लगता है एयर कंडीशनड कार लगती है एयर कंडीशन घर लगता है एयर कंडीशन चार्टेड फ्लाइट लगती है तब राम के दुखों का वर्णन होता है और एक एक शहर से दस दस करोड़ बीस बीस करोड़ पचास पचास करोड़ लूटते आप उन्हें पूज्य कहते हैं मैं उनको छोटा रॉबर्ट क्लाइव कहता हूं तो नेता ही नहीं लूट रहे हैं अधिकारी भी नहीं लूट रहे हैं और भी ऐसे लोग और लूट ही नहीं रहे मेरे जैसे लोगों को कह रहे हैं क्यों व्यर्थ चिंता करते थे क्या लाए थे क्या ले जाओगे तुम तो ये कंठी माला ले लो राम राम राम राम राधे राधे राधे राधे बस और कुछ नहीं तुम्हारा कल्याण देश का कल्याण राधे राधे राधे राधे राम राम बस हो गया ऐसे लोग हमको निकम्मा बना रहे हैं आलसी बना रहे हैं प्रमादी बना रहे हैं कमजोर बना रहे हैं फैले हुए हैं पूरे देश में तो एक तो यह है रास्ता कि तुम क्या चिंता करते हो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे भी होगा और अच्छा होगा तो तुम भी लग जाओ इसी लूट में और एक दूसरा रास्ता है वो दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है कठोर है वो भगत सिंह वाला रास्ता है उधम सिंह वाला रास्ता है चंद्रशेखर वाला रास्ता है आशफाकुल्ला वाला रास्ता है महात्मा गांधी का रास्ता है लोकमान्य तिलक का रास्ता है और वो कहा करते थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है अंग्रेज लूट रहे हैं तो इस लूट को बंद कराना है और अंग्रेजों को भारत से मार के भगाना है एक दूसरा रास्ता है अब भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को मारकर भगाया तो हमारे पास एक दूसरा विकल्प है कि हम इन काले अंग्रेजों को इस देश से मारकर भगाए तभी इस देश में इस लूट की व्यवस्था को बंद किया जा सके मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि मैं अगर हिसार में आऊं और आपसे यह कहूं कि मुझे हिसार के किसी म्युनिसिपल स्कूल में चपरासी बना दो तो आप कहोगे राजीव भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और मैं कहूं मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप मुझे म्युनिसिपल स्कूल का चपरासी भी नहीं बनाओगे और कल को मैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बन के आ गया तब क्या करोगे उसी जीरो क्वालिफिकेशन पर मैं हरियाणा का अगर चीफ मिनिस्टर बनकर आया तो आप मेरे गले को मालाओं से लाद दोगे और जिंदाबाद इतनी करोगे तो सारा शहर बहरा हो जाए ये विडंबना है हमारे देश की जिस व्यक्ति को मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर किसी स्कूल का चपरासी नहीं बनाया जा सकता वो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है राज्यपाल हो सकता है प्रधानमंत्री हो सकता है राष्ट्रपति हो सकता है विडंबना इस देश की पता है क्या है जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी खेत में हल नहीं जोता वो कृषि मंत्री सालों साल इस देश में शिक्षा मंत्री ऐसे लोग रहे जो कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए मैं बस नाम नहीं ले रहा हूं बाकी आपको सब पता है इस देश में एक व्यक्ति ने जिंदगी में कभी चाय की दुकान नहीं चलाई वो देश का वर्षों वर्षों वाणिज्य मंत्री रहा जिसने दुकान नहीं चलाई कभी फाइनेंस का जिसको एबीसीडी नहीं आता वो सालों साल इस देश में वित्त मंत्री रहता है जिसने कभी अपने बेटे और बेटियों को भारत की सेना के लिए भेजा नहीं कुर्बान होने को वो देश का रक्षा मंत्री हो सकता है और जिसको अपनी रक्षा करने के लिए सैकड़ों जवान लगते हैं वो देश की क्या रक्षा करेगा सोचो आप जिस व्यक्ति को जिंदगी में कभी विज्ञान और तकनीकी का अंतर पता नहीं है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री हो सकता है और जिसको इनमें से कुछ भी पता नहीं है वो प्रधानमंत्री हो सकता है इसमें ये विडंबना है हमारे देश की अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानियों पर शासन कर सकता है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है वेदों में कहा गया है कि अज्ञानी व्यक्ति जब ज्ञानियों पर शासन करे तो समझ लेना देश और समाज का बंटाधार ही होना है हमारे देश में यही हो रहा है हर अज्ञानी एरा गहरा नत्थु खैरा जो किसी नेता की चप्पलें उठाता था जो किसी के जूतों में पॉलिश करता था जिसने कभी किसी नेता के घर में रोटियां बना के खिलाई वो राष्ट्रपति पद तक लोग पहुंचे हैं ऐसी स्थिति हमारे देश में, उनकी क्वालिफिकेशन ही एक है कि कभी किसी बड़े नेता के रसोई में रोटियां बना के खिलाई तो राष्ट्रपति हो जाओ भैया ऐसी बंदर बांट मची है इस देश में और ये उस देश में जिसकी आजादी के लिए सात लाख बत्तीस हजार लोग कुर्बान हुए हैं उस देश में मुझे बहुत दुख होता है तकलीफ होती है अभी एक सच्ची घटना मेरे साथ घटित हुई मैं एक दिन कानपुर गया था भारत स्वाभिमान की सभा के लिए तो कानपुर के रेलवे स्टेशन पे उतरा उतरने के बाद शहर में बाहर आने के लिए नीचे पुल पर से उतर के आया तो एक छोटी सी चाय की दुकान थी उस पर एक बेटी और एक मां और एक छोटा सा बेटा आपस में बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे वो कह रहे थे मां हम गरीब क्यों है तो कान में मेरे शब्द पड़ गए मैंने कहा ये इस तरह का प्रश्न कोई अपनी मां से पूछे तो मुझे लगा ये कोई साधारण लोग नहीं है कुछ तो इनमें असाधारणपन है चल के पूछा जाए कौन लोग हैं परिचय लिया जाए तो मैं गया उस दुकान पे, मैंने पूछा आप लोग कौन है तो उन्होंने कहा कि हम तांत्या टोपे के परिवार के लोग हमारे देश में तांत्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेची और गद्दारों को सिंहासन मिले ऐसा ये देश हो गया जिन लोगों ने तांत्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके आपको मालूम है और एक एक राज्य के नहीं दो दो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके तांत्या टोपे का गुप्त पता जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे हैं। ये देश है और ये अब बर्दाश्त नहीं होता और यह बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए किसी को क्यों बर्दाश्त होना चाहिए ऐसा देश तो हमने कल्पना कभी की नहीं थी तांतिया टोपे ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा देश बनेगा झांसी की रानी की कभी कल्पना नहीं थी चंद्रशेखर की कल्पना नहीं थी चंद्रशेखर जैसे क्रांतिवीर ने इस देश की क्या कल्पना की होगी एक कहानी सुनाता हूं कि वो घर से भाग गए थे तेरह साल की उम्र में माता पिता बहुत गरीब थे खाने को घर में नहीं था घर छोड़कर भाग गए बनारस आ गए क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए और उसी संगठन ने थोड़े दिन के बाद काकोरी कांड किया था और खजाना लूटा था तो धन आ गया थोड़ा सा पैसा आ गया तो चंद्रशेखर को उनकी मां और पिता का संदेश आया कि जो पैसा तुम्हारे पास आया है इसमें से कुछ हमें भी दे दो हमारी गरीबी में काम आएगा तो चंद्रशेखर अपने माता पिता के पास गए थे और एक ही उत्तर दिया था कि मेरी रिवॉल्वर में दो गोलियां हैं पैसे तो दे नहीं सकता ये दोनों गोलियां दे सकता हूं ऐसा देश चंद्रशेखर का ऐसा देश अत्याटोपे का अब लूट रहा है तो फिर क्या करना चाहिए तो मुझे लगता है कि अब फिर कोई दूसरी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए एक लड़ाई उन्होंने लड़ी तांत्या टोपे ने झांसी की रानी ने चंद्रशेखर ने अब दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी इसके बिना कोई रास्ता नहीं और यह दूसरी लड़ाई का ही अभियान है जिसको हम भारत स्वाभिमान कहते हैं इस भारत स्वाभिमान के अभियान का एकमात्र लक्ष्य है एकमात्र उद्देश्य है शहीदों के सपनों का भारत बनाना शोषण मुक्त भारत बनाना लूट मुक्त भारत बनाना भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना ऐसा भारत बनाना जो फिर से समृद्धशाली बने फिर से संपत्तिशाली बने उसके लिए ये अभियान है अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है इतने लुटेरों के हाथ में ये देश है क्या वो आसानी से इस देश को छोड़ देंगे जो लूट रहे हैं जिनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं क्या वो इतनी आसानी से मान जाएंगे वो आसानी से देश को छोड़ेंगे नहीं लूटना और वो आसानी से मानेंगे भी नहीं उनको तो छोड़वाना पड़ेगा वैसे ही जैसे अंग्रेजों से हमने देश को छोड़वाया था कोई लुटेरा अपनी इच्छा से देश को नहीं छोड़ेगा लूटना कोई लुटेरा अपनी इच्छा से बंद नहीं करेगा देश को लूटना उनको तो मजबूर करना पड़ेगा कि वो इस लूट को छोड़ें और इस देश को छोड़ें। तो कैसे होगा वो होगा संगठन की ताकत से आज हमारी ताकत कम है भारत स्वाभिमान के सारे देश में करीब ढाई लाख शिक्षक हैं, जो हमारी ताकत है कल को ये पांच लाख होंगे फिर सात लाख होंगे फिर ग्यारह लाख होंगे फिर पचास लाख हो सकते हैं एक करोड़ पांच करोड़ जिस दिन हमारी ताकत लुटेरों की ताकत से बड़ी हो जाएगी उसी दिन इन लुटेरों के हाथ से इस देश को छीन लेंगे और जो ईमानदार चरित्रवान लोग हैं उनके हाथ में देश को सौंप देंगे आप बोलेंगे वो संभव है वो संभव ऐसे है कि हमारे देश में एक लोकतंत्र नाम की व्यवस्था चलती है और दुर्भाग्य या सौभाग्य इस लोकतंत्र में वही काबिज होता है वही हावी होता है जिसकी ताकत होती है और ताकत जो है वो लोगों से गिनी जाती है लोगों की ताकत जिनके पास है लोगों की शक्ति जिनके पास है सारा तंत्र उनके लिए है अभी मैंने एक दिन सोचा कि भारत की सब राजनीतिक पार्टियां जो लूट में शामिल हैं इस देश में इनकी कुल ताकत का पता लगाओ तो मैंने 48 पार्टियां कांग्रेस बीजेपी जनता दल राष्ट्रवादी जनता दल सीपीएम सीपीआई समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इन सबके सदस्यों की संख्या गिनना शुरू किया तो पता चला कि इन सबके पास कुल मिला के करोड़ सदस्य हैं जिनकी ताकत पर यह देश को लूट रहे हैं कुछ सदस्य एक पार्टी के पास कुछ दूसरे के पास कुछ तीसरे के पास तो चार करोड़ सदस्यों की ताकत पर वो देश को लूट रहे हैं ये बात बिल्कुल समझ में आई तब हमने तय किया कि हमारी ताकत जिस दिन पांच करोड़ सदस्यों की हो जाएगी उसी दिन इनकी लूट को हम बंद करा देंगे और ये देश को इनसे मुक्त कराएंगे अब हमको सारे देश में पांच करोड़ लोग चाहिए जो इस अभियान के साथ जुड़े और ये पांच करोड़ लोग अगर हमारे अभियान से जुड़ते हैं तो 50 करोड़ लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है क्योंकि भारत में ऐसा माना गया है कि एक व्यक्ति अगर किसी अभियान से जुड़ गया तो वो 10 लोगों को प्रभावित करता है घर परिवार और पड़ोस के तो 50 करोड़ लोगों का परोक्ष समर्थन मिले पांच करोड़ लोगों का प्रत्यक्ष समर्थन मिले इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप सबका इसमें सहयोग चाहिए आप बोलेंगे जी हम क्या सहयोग कर सकते हैं आप भारत स्वाभिमान के सदस्य बन सकते हैं हमारी पांच करोड़ की संख्या को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं और दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करके हमारे इस अभियान में जोड़ सकते हैं तो आपसे यही मदद की अपेक्षा है आप ये मदद करेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस गति से हम बढ़ रहे हैं अगले चार साल में हम पांच करोड़ से ज्यादा सदस्यों को इस काम में जोड़ लेंगे आपकी भावना को ध्यान में रख के मैं ये कह रहा हूं हो सकता है हम पांच करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं लेकिन अगले चार साल में दस करोड़ भी जुड़ सकते हैं क्योंकि मैं तो जब देश में घूमता हूं तो देखता हूं कि लोग तो तैयार बैठे हैं कोई उनको चाहिए जो राह दिखाने वाला हो और उनकी भावना को निस्वार्थ भाव से तोलने वाला हो लोग तो तैयार बैठे हैं मैंने तो इस देश में देखा है लोग इतने ज्यादा तैयार बैठे हैं इस काम के लिए वो कहते हैं कोई हमारे पास आए इस देश में क्रांतिकारियों का समर्थन करने वालों की और क्रांतिकारियों का सहयोग करने वालों की कोई कमी नहीं है जब अंग्रेजों का शासन चलता था जब सारे कठोर कानून लागू थे तब भारत के लोग क्रांतिकारियों की मदद करने में पीछे नहीं हटे तो अभी भी नहीं हटेंगे ये तो पक्का है मैं तो हैरान हो जाता हूं ये सुनकर और जानकर कि महात्मा गांधी को आखिरी क्रांतिकारी माने और स्वामी दयानंद सरस्वती को प्रथम क्रांतिकारी हम माने तो इस पीरियड में स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर महात्मा गांधी के बीच में 480 करोड़ रुपए लोगों ने दान किया था आजादी लाने के लिए और उस समय का एक रुपया आज के तीन सौ के बराबर तो इसका मतलब लोगों ने समर्थन दिया था सहयोग दिया था तभी तो इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का 1857 का स्वाधीनता संग्राम 350 जिलों में हुआ था और 350 जिलों में सवा चार करोड़ लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अब सवा चार करोड़ लोग अगर लड़ाई लड़ रहे थे तो अगर एक एक के हाथ में एक एक तलवार एक एक हसिया भी मान लो तो एक एक तलवार एक एक हसिया को बनाने के लिए एक से डेढ़ किलो लोहा लगता है तो सवा चार करोड़ तलवारें बनाने के लिए कितना मीट्रिक टन लोहा लगा होगा और कितना मीटरिक टन लोहा गला होगा और कितने मीटरिक टन लोहे को गलाने के लिए कितनी भट्टियां चली होंगी और कितने कारीगरों ने रात दिन मेहनत करके वो तलवारें बनाई होंगी क्रांतिकारियों को देने के लिए मतलब देश तो उस समय भी खड़ा था क्रांतिकारियों के साथ में तो हमें भरोसा है देश आज भी खड़ा होगा ऐसे लोगों के साथ में जो इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जिसको कभी भगत सिंह उधम सिंह आदि ने बढ़ाया था कि भारत से सिर्फ अंग्रेजों को नहीं भगाना है अंग्रेजियत को भगाना है हमारे तो क्रांतिकारियों के सामने भी ये विकल्प था अंग्रेजों ने आपको मालूम है ऑफर किया था कि ये जो सत्ता चल रही है इसमें हमारे साथ शामिल हो जाओ तुम भी लूटो हम भी लूटे सारे क्रांतिकारियों ने साफ मना किया था कि इस लूट की व्यवस्था में हमें शामिल नहीं होना हमें संपूर्ण आजादी चाहिए संपूर्ण स्वराज्य चाहिए और जिस क्रांतिकारी ने ये बात सबसे पहले कही थी ना उन्हीं का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको मालूम है उनके जीवन की विडंबना क्या थी उनको आईसीएस की नौकरी में सेलेक्ट होना पड़ा उनके पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए पिताजी चाहते थे कि बेटा मेरा कलेक्टर बने और बेटे को बार बार वो ताना मारते थे कि तू बन नहीं सकता तेरी होशियारी कम है तेरे पास तैयारी नहीं है इसलिए बहाना बनाता रहता है तो बेटे ने अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए परीक्षा दी आईसीएस की और उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा देने के लिए चार चार साल लोग पढ़ाई करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ सात महीने पढ़ाई की और उतनी पढ़ाई में उन्होंने आईसीएस के टॉपर की लिस्ट में चौथी पोजीशन पाई थी उस जमाने में आईसीएस टॉप करना किसी भारतीय लड़के के लिए तो संभव ही नहीं था क्योंकि अंग्रेज टॉप किया करते थे उस परीक्षा वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको चौथा स्थान मिला टॉपर लिस्ट में बड़ी मजेदार घटना है वो लंदन गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होके आईसीएस में बैठे थे तो जिस दिन रिजल्ट आया ना तो उनके सहयोगी गए थे रिजल्ट देखने के लिए वो नहीं गए तो उनके सहयोगियों ने नाम देखा तो कहीं नहीं मिला तो उनको आके कहा कि तुम तो पास ही नहीं हुए तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं पास नहीं हुए शाम को सेक्रेटरी आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आया कि तुम्हारा नाम पास होने वालों में नहीं है टॉपर वाली लिस्ट में है और वो लिस्ट अभी तक लगी नहीं अब सुभाष चंद्र बोस को दुविधा हो गई कि मैं तो आईसीएस हो गया अब मुझे कलेक्टर होना पड़ेगा कलेक्टर माने लूटना पड़ेगा लूट का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा तो उनके मन में यह घमासान शुरू हुआ कि मैं इस लूट में शामिल हो जाऊं या लूट की व्यवस्था के बाहर निकलकर देश के लिए काम करूं अंत में उनके दिल ने कहा कि तुमको तो लूट में शामिल होना नहीं है क्योंकि तुम्हारा जन्म इसके लिए हुआ नहीं है उन्होंने नौकरी को रिजाइन किया जब उन्होंने इस्तीफा लिखा था तो ब्रिटिश सिस्टम में हडकंप पच गया था क्योंकि भारत में कई लड़के पहले आईसीएस बन चुके थे किसी में हिम्मत नहीं हुई थी इस्तीफा देने की उन्होंने दिया और इस्तीफे में जब उन्होंने लिखा तो यही लिखा था कि इस तंत्र में मैं शामिल इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी भारत माता की लूट के लिए ये तंत्र बना है और मैं मेरे देश को लूटू ये मेरा दिल मुझे गवाही नहीं देता मैं इसलिए छोड़ रहा डिजाइन किया बोरिया बिस्तर समेट के भारत वापस आ गए पिताजी के दिल पर वज्रपात हो गया कि बेटे ने आईसीएस को लात मार दी तो बेटे ने पिता को समझाया कि इस नौकरी में तो मैं लात ही मारूंगा हर बार जब तक भारत को लूटने की व्यवस्था ये करेगा तंत्र तब तक मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने आईसीएस को छोड़ा और जैसे ही आई आईसीएस छोड़ी उन्होंने तो सारा देश उनके लिए खड़ा हो गया जब वो लंदन से वापस आए थे ना उस समय पानी के जहाज चला करते थे बंबई में उतरे थे जो हुजूम बंबई में निकला था गजब के लोग थे वो तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि अब तो भारत आजाद हो जाएगा क्यों जब मुझे समर्थन देने के लिए इतने लोग भारत में हैं तो मैं जब गांव गांव जाऊंगा तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे उसी कॉन्फिडेंस से उसी आश्वासन पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था वो भी भारत से बाहर जाके और जब फौज बनाई थी तो माताओं ने अपने मंगल सूत्र उतार के उनको दान किए थे एक मां उनके पास आई थी अपने अंधे बेटे को लेके कि इसको फौज में ले लो तो उन्होंने कहा इसको तो दिखाई नहीं देता तो बेटे ने क्या कहा कि दिखाई तो नहीं देता लेकिन आपकी फौज में आ जाऊंगा तो दुश्मन की एक गोली तो कम करी दूंगा ऐसा उत्साह इतना समर्थन तो मुझे तो यही भरोसा होता है कि उस जमाने में अगर इतना उत्साह और समर्थन मिला देश के क्रांतिकारियों को तो आज क्यों नहीं मिलेगा जरूर मिलेगा एक बार हम लोगों के पास जाएं तो सही मेरे मन में तो एक ही बात रहती है इस देश के लोगों ने दिया ही दिया है लेकिन कोई लेने वाला पात्र होना चाहिए लेने वाला जब अपनी पात्रता सिद्ध करता है तो भारत के लोग देने में कभी पीछे नहीं हटते तो भारत स्वाभिमान अभियान अपनी पात्रता सिद्ध करेगा आपके सामने आप इसको भी भरपूर समर्थन दीजिए सहयोग दीजिए आर्थिक सहयोग दीजिए सदस्य के रूप में सहयोग दीजिए और इस स्वाभिमान भारत स्वाभिमान की पात्रता क्या है इसकी सबसे बड़ी पात्रता यह है कि इस पूरे अभियान की बागडोर एक सन्यासी के हाथ में और आप जानते हैं सन्यासी का अपना कुछ नहीं होता उसका सब कुछ देश और समाज के लिए होता है क्योंकि उसने तो सन्यास ही देश और समाज के लिए लिया हुआ होता है तो एक सन्यासी के हाथ में बागडोर है इसलिए आप इस अभियान को तन मन धन से सब तरह से समर्थन करिए जितनी आपकी शक्ति है जितनी आपकी क्षमता है और दूसरों से भी सहयोग कराइए उसके पहले कदम के रूप में आप इसके सदस्य बन जाइए एक फॉर्म ये है बाहर आप जाएंगे तो स्टॉल पे है इसको ले लीजिए भर के दे दीजिए नाम पता फोन नंबर और इस फॉर्म को जब आप जमा करेंगे तो 1100 रुपए का दान है विशेष सदस्य का 51 रुपए का दान है साधारण सदस्य का जो आपकी शक्ति में है वो आप कर लीजिए 51 रुपए का दान देके साधारण सदस्य हो सकते हैं 1100 का दे विशेष हो सकते हैं ये जो आप दान करेंगे ये भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में जमा होगा और ये दान के पैसे से ही ये लड़ाई हमें लड़नी है जब भी बाजार जाएं तो स्वदेशी वस्तुएं ही खरीद कर लाइए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ विदेशी भाषा का भी बहिष्कार करना है विदेशी भूषा का भी बहिष्कार करना है विदेशी भोजन का भी बहिष्कार करना है विदेशी भजन का भी बहिष्कार करना है विदेशी भेषज का भी बहिष्कार करना है भेषज माने औषधि उसका भी बहिष्कार करना विदेशी औषधि माने एलोपैथी उसका बहिष्कार करें और आयुर्वेदिक दवाओं से अपना इलाज करें योग और प्राणायाम से अपना इलाज करें विदेशी भोजन माने पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग इसका बहिष्कार करें अपने देशी भोजन को उपयोग में लाएं विदेशी भाषा माने अंग्रेजी का बहिष्कार करें हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ मलयालम मराठी आदि आदि भाषाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और सम्मान करें हर स्तर पर हमें स्वदेशी होना है ये व्यक्तिगत जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून और तंत्र को बदलना है तो एक काम राष्ट्रीय स्तर पर करना है दूसरा काम अपने व्यक्ति स्तर पर करना है व्यक्ति स्तर पर हम बदले राष्ट्र स्तर पर देश बदले इन्हीं दोनों के बदल से संपूर्ण होगा हमारा ये अभियान जिसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप इसमें आइए शामिल हो जाइए अभी अगर आप शामिल हुए तो भविष्य में आपका नाम भी इतिहास में दर्ज होगा और शामिल नहीं हुए तो भविष्य में आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि भारत स्वाभिमान जब चल रहा था तो तुम कहाँ थे तो शर्म से आप उनको मुंह नहीं दिखा पाओगे तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े अफसोस ना करना पड़े कभी अपने बच्चों के सामने इसके लिए भी आप इस अभियान में जुड़ जाइए बहुत पवित्र अभियान है सन्यासी के हाथ में इसकी कमान है और वो सन्यासी ने ठोक ठोक के लोगों को इकट्ठा किया है अपने नजदीक में पूरी पवित्रता वाले लोग ही उन्होंने अपने पास आसपास लाए हैं कोई नेताओं की फौज नहीं बन रही है तपस्वियों और ब्रह्मचारियों की फौज खड़ी हो रही है जो इस अभियान को लीड कर रही है इसलिए इस अभियान की पवित्रता की गारंटी है और इसकी शुचिता की भी गारंटी है आप सब सहयोग करें आपका प्यार मिले इसी भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मेरी कुछ बातों ने अगर आपको बहुत ज्यादा भावनात्मक बनाया हो इमोशनल बनाया हो तो मुझे माफ करेंगे क्योंकि मैं खुद इमोशनल हो गया तो शायद आप भी हो गए होंगे परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे कह रखा है इमोशनल होना नहीं और दोनों को सामने वालों को इमोशनल करना नहीं तो मुझसे अगर ये गलती हुई है तो मुझे क्षमा करेंगे माफ करेंगे मैं आप सबसे इस उम्मीद के साथ वापस जाना चाहता हूं कि अगली बार अगर मैं हिसार में आऊं तो ये सभागार छोटा पड़े सभा करने के लिए ऐसी एक बड़ी सभा हो जिसमें यहां के लोग किसी मैदान में न समा पाए इतने सदस्य हमारे पास हो जाए बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद